कारण शरीर और क्या है एक प्रकार से यही उसका तात्पर्य है मनुष्य कामना युक्त होकर के शुभाशुभ कर्म करता है और उन शुभाशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप जो एक विशेष देह का निर्माण होता है जिसके कारण वह स्वर्ग नरकादि को प्राप्त करता है विविध योनियों को प्राप्त करता है उसी को कारण देह कहते हैं इसलिए विवेक पूर्वक विचार करें कि जो इच्छा इस शरीर में है यह इच्छा हजारों हजारों बार पूरी हो चुकी है ब्याह की इच्छा है तो कौन सा जन्म हुआ जिसमें ब्याह न हुआ हो संतान की इच्छा है तो कि, कि, कि, कितने जन्मों में संतान भई है मकान की इच्छा है तो हो सकता कभी राजा बने हो किले बनवाए हो देखो सामने पहाड़ है ऊपर किला बना हुआ है भगवान जाने कैसे इतना पत्थर चढ़ा के ले गए हुए लोग सैकड़ों साल पहले कौन सी ऐसी वस्तु पदार्थ है जिसे हमने हजारों हजारों बार न भोगा हो फिर भी मन नहीं भरा फिर भी तप्ति नहीं हुई फिर भी पूर्णता नहीं आई तो क्या इस शरीर से अनेक कामनाओं को पाल लेंगे पोष लेंगे तो क्या उनसे हमारा कोई लाभ होने वाला है और देखिए सत्य संकल्प केवल भगवान है भगवान के संकल्प से ये जगत तो उत्पन्न हुआ है यह गुण भगवान का विशिष्ट गुण है हम आप में नहीं हो सकता हम सबकी कामनाएं पूरी हो जाएं, हमारे सभी संकल्प सिद्ध हो जाएं, ये आवश्यक नहीं ऐसा विचार करके साधक को संकल्प विकल्प से शून्य हो जाना चाहिए हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे पूज्य श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी एक बार हम उनके पास गए तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कहा निष्काम वृत्ति और निष्काम वृत्ति के द्वारा प्राप्त निस्संकल्प स्थिति निष्काम वृत्ति और निस्संकल्प स्थिति बस संकल्प विकल्प से शून्य हो गया मुक्त हो गया निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति प्राप्त होती है श्री मोटे गणेश महाराज जी कहते तभी ज्ञान होता है और तभी प्रेम होता है आ नहीं तो खाली चर्चा करते रहो ज्ञान की भक्ति की न ज्ञान होगा न भक्ति होगी देखिए जो लोग कामना युक्त होकर भगवान की भक्ति करते हैं ईमानदारी से भगवान के भक्त नहीं है यद्यपि संतोष के लिए कह दिया जाता है भगवान ने बहुत उदारता पूर्वक कह दिया आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी का भरतर शव भगवान ने सबको ले लिया सकाम को भी ले लिया लेकिन वस्तुता विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कामना युक्त होकर के भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है वह तो उन कामनाओं का दास है वह तो उन कामनाओं का भक्त है क्योंकि उसने भगवान को तो बना लिया भगवान की भक्ति को भगवान को बना लिया साधन और साध्य बना लिया उन पदार्थों को तो अब देखिए भगवान जो अविनाशी हैं, वह तो साधन बन गए और जो विनाशी लौकिक पारलौकिक पदार्थ है वह साध्य हो गए तो ये बुद्धिमानी हुई कि मूर्खता हुई अविनाशी को साधन बना लेना और विनाशी को साध्य बना लेना ये तो बहुत भारी अज्ञान है बड़ी मूर्खता है इसलिए निष्काम भक्ति ही भक्ति है जिसमें यह विनाशी शरीर साधन बन जाता है और अविनाशी साध्य हो जाता है इसलिए श्रीमद भागवत में ये बात स्पष्ट कर दी गई ऐसा बुद्धिमत्ताम बुद्धि ही मनीषा च बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में है मनीषियों की मनीषा इसी में है जो इस विनाशी देह के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कर ली जाए अविनाशी परमात्मा की भक्ति के माध्यम से विनाशी पदार्थों की प्राप्ति कर लेना ये तो मूर्खता हुई भगवान तो साधन बन गए और संसार के पदार्थ साध्य हो गए दूसरी बात यह है कि भगवान की भक्ति करके किसी कामना को भगवान के सामने प्रस्तुत करके हम भगवान की उदारता को संकुचित बनाते हैं हमने कह दिया अमुक अमुक वस्तु हमको दे दो अब भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं और हमने प्रतिबंधित कर दी उनकी उदारता आप इतना ही दे दीजिए यही दे दीजिए इसलिए मांगने वाला घाटे में है और न मांगने वाला मुनाफे में श्री मलुकदास जी ने कहा सबसे लालच का मत खोटा सबसे लालच का मत खोटा लालचते व्यापारी सिद्धि दिन दिन आवे टोटा सबसे लालच का मत खोटा हाथ पसारे आंधर जाता पानी परे न भाई मांगे ते मगमी सुभली अस जी ने कौन बढ़ाई मांग क्यों कामना मांगना एक ही बात है मांगे ते जग नाक सिकोड़े मांगे ते जग नाक सिकोड़े गोविंद भला न माने आपका खूब प्रेम है किसी व्यक्ति से वो प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आप कुछ नहीं मांगते जिस दिन कुछ मांग लेंगे उसका चेहरे ही उतर जाएगा मांगे ते जग नाक सिकोड़े और गोविंद भला न माने भगवान भी अच्छा नहीं मानते दुनिया में प्रसिद्धि कर रखी है कि मैं भगवान का दास हूं और हमको छोड़ के संसार के सामने हाथ फैला रहा है इसलिए ठाकुर जी भी उस दास पर विश्वास नहीं करते जो भगवद आश्रय छोड़कर अन्य का आश्रय लेता है, है। मांगे ते जग ना जगनाथ कोड़े गोविंद भला न माने अन मांगे राम गले लगावे बिरला जन कोई जाने जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे नमाया घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया सबसे लालच का मत खोटा यह मैं कही जे हरी रंग रासारी को नहीं संसारी तो लालच बांधा शांतर जाए जो मांगे सो कछु न पावे बिन मांगे हरि देता कह मलूक निष्काम भजें जे पिन आप लेता जो कामना शून्य होकर के भजन करते हैं भगवान उन्हें अपना लेते हैं धरतराष्ट्र ने पूछा कि भगवन एक हमारे संदेह का निराकरण और कर दीजिए वो यह है कि विजातियों के लिए यज्ञों के द्वारा पवित्रतम सनातन श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है और वेद उनको पुरुषार्थ मान रहे हैं तो इस बात को जानने वाला उत्तम विद्वान कर्मों का आश्रय क्यों न ले सबों तो से कर्मों का आश्रय जरूर लेना चाहिए महाराज सनत कुमार जी ने कहा एवं युद्ध उपयाति तत्र तर्थ जातम च वदंती वेदा अनीह आयाति परम परात्मा प्रयाति मार्गे नार्क तो बड़ा सुंदर समाधान किया है कहते राजन अज्ञानी पुरुष ही भिन्न भिन्न लोकों में गमन करना चाहता है क्यों देखिए बहुत बारीक बात है भोगों के संग्रह की और उनके उपभोग की वृत्ति का नाश नहीं हुआ इसलिए लोकांतर में गमन करना चाहता है बात ध्यान में आई धरती के जो भोग हैं वे बहुत अल्प हैं सीमित हैं तुच्छ हैं नष्ट हो जाने वाले हैं अब हमने शास्त्रों को पढ़ा स्वर्गा लोकों में क्या क्या उपलब्ध होता है उन भोगों को सुना अब फिर इच्छा हो गई तो उस लोक में ये मिलता है वहाँ ये मिलता है तो क्या हुआ इसका मतलब है यहाँ के भोग से संतुष्ट नहीं हुए तब लोकांतर में भोग की कामना हम कर रहे हैं तो लोकांतर में भोगों की प्राप्ति की कामना से यज्ञ कर रहे हैं तो वसुता यज्ञ पुरुष की उपासना न होकर भोगों की ही उपासना हुई क्योंकि यहाँ से हम सप्त नहीं हैं हम स्वर्गा लोको में प्राप्त होने वाले भोगों को चाहते हैं तो इसलिए अज्ञानी जीव ही जिसने अपने जीवन का चरम फल भोग ही समझ रखा है वही लौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए वर्तमान जीवन में श्रम करता है और पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम धर्म का अनुष्ठान करता है वही वो है परंतु जो निष्काम ज्ञानी पुरुष है वह ज्ञान मार्ग के द्वारा संपूर्ण अन्य मार्गों का बाध करके प्रयाति मार्गेण निहत्य मार्गान सारे अन्य मार्गों को समाप्त करके केवल एक भगवत प्राप्ति के मार्ग को स्वीकार करके वह आगे बढ़ता है एक भगवत प्राप्ति का मार्ग अब हम क्या कहें किन शब्दों में कहें एक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जीव कैसे चले उसका उपाय क्या है एक उसका समाधान तो यह है पूर्वाचार्य परंपरा आचार्य परंपरा से हमें जो उपासना प्राप्त हुई है उस उपासना के माध्यम से आचार्यों के चरित्र को उनके जीवन को उनके उपदेशों को जी अपने जीवन में परम परम प्रमाण मानकर हम उनके अनुवर्ती होकर के अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें इसी को ईश्वर ने महाजनो ये नगर सा पंथा कहकर के कहा तो है ही हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत सूर गोशाला जिनके संकल्प से स्थापित हुई ज बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज चंद्र सरोवर बाबा कहते थे कि पंडित जी बहुत समय तक अनेक साधकों के पूछने पर एक ही शब्द उत्तर देते रहे बहुत पुरानी बात है कोई पूछता कल्याण की बात साधन की बात तो पंडित जी एक शब्द का उच्चारण करते थे अनुगत्य बस और फिर आगे पीछे कुछ नहीं बोलते जी हमारे कल्याण के लिए कोई साधन बताइए पंडित जी कहते अनुगत्य आनुगत्य अनुगत्य का तात्पर्य होता है किसी महापुरुष के अनुगत हो जाओ बस अनुगत्य हमारे वृंदावन की जो रसोपासना है वह वृंदावन के रसिक आचार्यों ने अतिशय दुर्लभ बताई है ऋषि भी ललचा रहे हैं देवता भी ललचा रहे हैं पर उनके भाग्य में भी वह रस नहीं है ऐसा वृंदावन के रसिक आचार्यों ने कहा पर उस अति दुर्लभ रस को उन्होंने कहा कि अनुगत्य से वह प्राप्त हो जाता है व्यास सुवन पथ अनुसर सोई भले पहचान है हरिवंशुषाई भजन की रीत कृत को जानी है अनुगत्य इसलिए अनुगत हो जाओ तीसरी बात उस चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति के लिए उस मार्ग से हम भटके नहीं इसके लिए अर्जुन को अपना आदर्श मानना पड़ेगा आप लोग कथा सुन चुके हैं आदि पर्व में द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए बगीचे में ले गए जंगल में ले गए और एक काष्ठ का बना हुआ एक ग्रद्ध उन्होंने वृक्ष के मध्य स्थापित कर दिया पत्तों के बीच में और सबसे कहा लक्ष्य वेद करो सबसे पूछा क्या दिखता है बोले पेड़ दिखता बोले हाँ दिख रहा है गृद्ध दिख रहा बोले दिख रहा है धरती दिख रही बोले दिख रही है आकाश दिख रहा बोले दिख रहा है हम दिख रहे, है? रहे हैं बोले हाँ आप भी दिख रहे हैं बोले हट जाओ लक्ष्य वेद नहीं कर सकते जब अर्जुन को बुलाया अर्जुन ने कहा आपकी आज्ञा देने के पहले सब दिख रहा था अब पेड़ भी नहीं दिख रहा अब केवल ग्रद्ध दिख रहा है रोमांच हो गया द्रोणाचार्य को भक्त अर्जुन दृष्टि को और स्थिर करो बोले अब केवल उसका शरो दिख रहा है जहाँ लक्ष्य वेद करना है और दृष्टि को स्थिर करो तो कहा जाता है कुछ उस ग्रद्ध के आंख में लक्ष्य वेद करना था बहुत सूक्ष्म लक्ष्य वेद था बोले इस समय हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है गीध का मस्तक भी नहीं दिखाई पड़ रहा केवल नेत्र दिखाई पड़ रहा है लक्ष्य वेद करो और अर्जुन ने लक्ष्य वेद कर दिया ऐसे ही भगवान को छोड़कर कुछ दिखाई सुनाई न पड़े ऐसा तक करण बन जाए तो लक्ष्य वेद हो जाएगा फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी इस तरह से स्थिर करना है अपनी दृष्टि को भगवान के चरण कमलों में भगवत प्राप्ति के पथ पर कि भगवत प्राप्ति को छोड़कर दूसरा कुछ दिखाई सुनाई न पड़े कल हम लोग कह रहे थे ना ज्ञान जीवन की बलिजयी हो प्रवणन और कथा नहीं सुने हो रसना और न गए हो रुकी हो नयन विलोक और ही।, सीस ही नहीं हो जानकी जीवन की बलि है इस तरह का हमारा भाव बन जाए तो भगवान की प्राप्ति इसलिए के मार्गान ज्ञानी पुरुष भगवत प्राप्ति के मार्ग को छोड़कर अन्य सारे मार्गों को समाप्त कर देते हैं एक ही मार्ग रखते हैं देखो अलग अलग रास्ते होंगे तो भटकेगा और एक ही रास्ता होगा तो भटकेगा कहां से इसलिए एक ही रास्ते पर चले दूसरे रास्ते पर न चले धरतराष्ट्र ने कहा कि भगवान आप कृपा करके यह बताइए कि हमने तो वेद में यह सुना है कि वह परमात्मा ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है उससे भिन्न यह जगत नहीं है और दूसरी बात यह भी सुनी है कि परमात्मा अपनी माया का आश्रय लेकर जगत की सृष्टि करता है तो दो तरह की बातें हो गई एक तो ये हो गया कि जगत अलग है नहीं व जगत जगदेव हरी हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु हरि ही जगत है जगत ही हरि है भगवान ही जगत रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं और दूसरे भगवान माया का आश्रय लेकर जगत को उत्पन्न करते हैं पालन करते हैं संहार करते हैं तो ये कृपा करके आप यथार्थ रूप में इसको बतावे इसका स्वरूप क्या है सनत सुजात महर्षि ने बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कहा कि देखो वस्तुतः जिस माया का नाम आप ले रहे हैं वह माया भी परमात्मा से पृथक नहीं है वो भी अभिन्न ही है जब भगवान से अभिन्न ही है वह शक्ति व तत्व वह सर्वथा अभिन्न ही है तो फिर माया से जगत उत्पन्न हुआ या परमात्मा ही जगत के रूप में अभिव्यक्त तो हो गया इन दोनों बातों में कौन भारी अंतर पड़ गया इसलिए कहने में समझने में चाहे जैसे समझ लो उसका कहीं कोई विरोध नहीं है लेकिन एक बात बहुत अच्छी प्रकार से जान लेनी चाहिए वो क्या है महर्षि श्रंत सुजात कहते हैं ओ भयो मेवत तत्ोपयुज फलम धर्म से ही वेतरस से जाओ कहते धर्म और अधर्म दोनों का फल पृथक पृथक होता है उन दोनों का ही उपभोग जीव को करना पड़ता है लेकिन तस्मिन स्थितो बाप्युभ्यं ही नित्यम ज्ञान विद्वान प्रतिहंती सिद्धम तथान्यता पुण्य मुही तथा गाप मुदर भाव है वे कहते हैं जब जीव जब साधक भगवान में स्थित हो जाता है भोगों से ऊपर उठकर शरीर संसार से ऊपर उठकर जब साधक परमात्मा में स्थित हो जाता है तो उस अवस्था में न उसके पास पाप रहता है और न ही पूर्ण रहता है वह पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है भगवत तत्व तो में स्थिति हो गई तो वह पुण्य पाप से रहित हो जाता है किसी एक में स्थिति हो जाए पुण्य पाप से मुक्त हो जाए किसी एक में स्थिति हो जाए हमारे वैष्णव के सिद्धांत में भगवान के नाम रूप लीला धाम इनमें से किसी एक को भी साधक पूर्वक पकड़ लेवे पुण्य पाप श्रेष्ठ हो जाए सहज श्वास तीर्थ नाम ही तीर्थ है सहज स्वास्थ्य प्रश्वास से जिसके नाम चल रहा है सहज स्वास्थ्य तीर्थ बहे सहजो जो को न्याय पाप पुण्य दो जरे पद पहुंचे जाए देखिए महाराज के पूर्व में गोपी की वृत्ति जब सर्वथा श्री कृष्ण में स्थित हो गई उसके पति ने कुी लगा के बंद कर दिया कि कहा भाग के जाती देखें तो भगवत विरह हुआ उसको अब देखो श्री कृष्ण का चिंतन इतना प्रगाढ़ हुआ मिलन की व्याकुलता इतनी जगी उस व्याकुलता की अग्नि में उसके पाप जल गए और ध्यान प्राप्त च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला अब सारे अशुभ जल गए तो ध्यान में भगवान प्रकट हो गए और भगवान का उसने आलिंगन किया तो वो तो महाराज परम परम सुख है उस सुख को प्राप्त करके उसके सारे पुण्य जल गए और इस प्रकार से जब वह पुण्य पाप से रहत गोपी हो गई तो दिव्य गोपी देह धारण करके महाराज जो शरीर जिन्होंने नहीं छोड़ा वे तो पीछे गई और जो शरीर छोड़ के गई वो पहले पहुंच गई ठाकुर जी की सेवा में है? रात में वो पहले पहुंच गई इसलिए परमात्मा में स्थित होकर विद्वान पुरुष अपने इस शरीर के और पूर्वकृत शरीरों के संपूर्ण पाप पुण्यों का नाश कर देते हैं किंतु देहाभिमानी पुरुष ना पाप नष्ट कर पाते हैं ना पुण्य नष्ट कर पाते हैं उन्हें पाप का भी फल भोगना पड़ता है और उन्हें पुण्यों का भी फल भोगना पड़ता है देखिए तीन प्रकार के कर्म हैं संचित क्रियमाण और प्रारंभ भगवान का शरणागत जो भक्त है जिस दिन हृदय से भगवत शरणागति स्वीकार कर लेता है उसी दिन उसके संचित भस्म हो जाते हैं इसी को अत्यंत सरल शब्दों में गोस्वामी जी ने कहा सन्मुख हो ये जीव मुही जब जन्म कोटि अघना सही तब ही संचित भस्म हो गया सबसे बड़ी समस्या तो संचित है क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों का संचित है भगवत शरणागति से संचित नष्ट हो गया क्रियमाण पवित्र हो गया जब तक भगवत तन्मुख नहीं हुआ था तब तक लौकिक पारलौकिक भोगों के लिए साधन कर रहा था अब जो कुछ कर रहा है भगवत प्रीत्यर्थ कर रहा है और करने के बाद श्री कृष्णार्पण मस्तु नारायणार्पण मस्तु रामार्पण मस्तु कर रहा है ब्रह्मार्पण मस्तु कह रहा है क्रीमाण पवित्र हो क्योंकि कर्ता पने के अहंकार से युक्त होकर नहीं किया जा रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है और करने के बाद भगवान को अर्पित किया जा रहा है स्वामी जी गोपिया हजारा माला लेके नहीं बैठती थी कहीं लिखा हो बताओ यादव गैया की धार काटती है लाला भूखे होंगे और हमारी गैया को दूध होने बहुत रुचिकर लगे वो जरूर आएंगे और ठाकुर जी जमाई लेते हुए नेत्र खोल करके आ जाते प्रकट हो जाते गोपी के सामने अभी मोहड़ो नहीं धोये ठाकुर जी ने कहते री गोपी तब्रो दूध दो में धोई देगी मोरे बड़े जोरन की भूख लग रही है कछु दूध मेरे मोड़े में धो दे धार मेरे मोड़े में काट दे और ठाकुर जी मुंह बा करके बैठ जाते हैं और गोपी धार काटती है अब उसके प्रगाढ़ चिंतन के कारण उसे यह अनुभूति हो रही है सास यही समझती है कि दोहनी में धार न काट के जमीन पर धार काट रही है वो पीछे से कहती है री बाबरी घोटन पर दोहनी धर्रा की और सबरो दूध तेने धरती में बहा दियो यह है उनका प्रगाढ़ चिंतन दही मछती तो श्री कृष्ण की याद करती है उनका दूध दूहना कृष्ण के लिए है उनका दही मथना कृष्ण के लिए है उनका रोटी बनाना कृष्ण के लिए है उनका लीपना पोतना झाड़ना बुहारना कूटना पीसना जल भरना श्रृंगार करना अरे नारायण ये तो छोड़ दो त्वई सवा स्वाम भी चिन्ह वे अपने लिए नहीं जी रही हैं उनके प्राण भी श्री कृष्ण के लिए इसी को नारजी ने भक्ति सूत्र में कहा तदर्पिता अखिलाचारिता और इस तदर्पिता अखिलाचारिता के माध्यम से वैष्णव के क्रीमाण कर्म अत्यंत दिव्य हो जाते हैं और क्रीमाण कर्म का भी बंधन उसको नहीं रह जाता अब स्वामी जी क्या बचा अब बचा केवल प्रारब्ध और उस प्रारब्ध का संबंध मात्र इस शरीर से है प्रारब्ध को तो कहते हैं जो वर्तमान शरीर को भोगने के लिए प्राप्त हो चुका है उसी का नाम है प्रारब्ध और प्रारब्ध को भगवान का प्रसाद मानकर वैष्णव भोग लेते हैं तथे नुकंप सुसमीक्ष भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग बपुर विदधन नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे ये जो कुछ प्रारब्ध भोग आया है वो हमारा अपना किया हुआ है इसमें किसी का दोष नहीं वे कहते हे नाथ इस शरीर का कोई प्रारब्ध बकाया मत रखना इसी से भुगतान कर देना क्योंकि कुछ बाकी रह जाएगा तो उसे भोगने के लिए इस दुख में संसार में फिर आना पड़ेगा अभी हमारे जगन्नाथ जी बीमार हैं विश्वदानंद जी महाराज बीमार हैं कि नहीं दर्शन नहीं हो रहा जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी में पर्दा आया है ठाकुर जी की औषधि चलती है दवाई खाते हैं ठाकुर जी औषधि सेवन करते हैं अब जाकर महाराज ये बीमार रहेंगे अमास्या को फिर स्नान करेंगे फिर श्रृंगार होगा उनका फिर आषाढ़ पर तैयार हो जाएंगे नव दर्शन उनका होगा अब फिर घुंडीचा जाएंगे रथ में बैठ करके ज्य पूर्णिमा को उनका अभिषेक होता फिर बीमार हो जाते पंद्रह दिन तो पक्के बीमार रहते हैं पंद्रह दिन क्यों रहते हैं बीमार कन्नौज जिसको कानिकुब्ज देश कहते हैं कन्नौज शहर में कान्य कुल में महापंडित श्री माधव दास जी महाराज जिनका चरित्र भक्तमाल में बड़ा अद्भुत चरित्र है जिनको नाभाजी ने कहा विनय व्यास मानो प्रगट हुए जग को हित माधव कियो। बहुत लंबा चरित्र है आप सबने अनेकों बार भक्तमाल की कथा में सुना है। उन बाबा श्री माधव जी जो जगन्नाथपुरी के राजा के राजगुरु थे और जगन्नाथ भगवान उनसे प्रत्यक्ष क्रीड़ा करते थे खेलते थे वो महापंडित श्री माधव दास जी उनको संग्रहणी हो गई कुछ पटे नहीं बार बार मल हो जाए उन्होंने सोचा कि लोग देखेंगे परेशान हो जाएंगे ये शरीर अब साधन के योग्य रहा नहीं अन्न जल त्याग करके वह शरीर छोड़ना है समुद्र के किनारे एकांत में जाके पड़ गए महाराज कलिकाल की घटना है साक्षात जगन्नाथ भगवान उनके मलमूत्र में सने हुए अचला लंगोटी को धोने के लिए पधारे छद्म वेश में नहीं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम अपने वेश में पधारे मालोदासी रोने लग गए प्रभो मैं पाप पंक में मलिन अपने प्रारब्ध करने वाला जीव हूँ आप परमात्मा हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी के सेव्य है भगवती महालक्ष्मी आपका चरण संवाहन करती हैं आप क्या कर रहे हैं भगवान ने जो भक्त मेरे लिए सब कुछ त्याग देते हैं ऐसे भक्तों की सेवा में हमें सुख मिलता है आप हमारी अष्टयाम सेवा करते तो आप बीमार हो गए तो हमारा सेवा करना कर्तव्य नहीं है धर्म नहीं है मना करने पर भी भगवान ने उनकी सेवा की और सेवा करते करते पंद्रह दिन ठाकुर जी को हो गया आज माधवदास जी बोले कि अब हम न औषधि खाएंगे न भिक्षा लेंगे और आपकी कोई सेवा स्वीकार नहीं करेंगे नाराज तो हो बोले अब अति हो गई पंद्रह दिन आपको हो गया सेवा करते करते इतनी आपको आत्मीयता है तो हमारे शरीर के इस प्रारब्ध को नष्ट क्यों नहीं कर देते ठाकुर जी ने कहा माधवदास जी पंद्रह दिन का प्रारब्ध भोग और शेष है प्रारब्ध की मर्यादा ये है कि उसका भोग के द्वारा ही क्षय होता है भोग करना ही पड़ता है प्रारब्ध का यदि इस समय मेरे संकल्प से यह प्रारब्ध भोग रुक जाएगा तो इसी का परिणाम भोगने के लिए इस दुख में संसार में आपको फिर आना पड़ेगा मैं नहीं चाहता मेरा भक्त फिर संस्कृति के चक्र में केवल अपने शेष प्रारब्ध को भोगने के लिए आवे किसी माता के गर्भ में जाए ये हमें प्रिय नहीं लगता आपको सह नहीं हो रहा है तो आपके पंद्रह दिन के प्रारब्ध को अब मैं भोग लेता हूँ और माघव दास जी स्वस्थ हो गए ठाकुर जी ने राजा को पंडा पुजारियों को बुला के कह दिया की हम बीमार है हमारा पंद्रह दिन इलाज करो और वो परंपरा जगन्नाथपुरी में आज भी चल रही है ठाकुर जी भक्त के अधीन है भक्त वत्सल है भक्त पराधीन है आज भी वह लीला दिखाई पड़ रही है महाराज जी प्रारब्ध प्रारब्ध का भोग वैष्णव भगवत कृपा का बल लेकर के कर लेता है 20, 50, 25, 30, 40, 60, 70, 80, जितनी भी उम्र हो गई हो वहां तक का प्रारब्ध तो भगवान की जहां भोग लिया और कितना जीवन बचा है पता नहीं जब इतना भगवत कृपा से भोग लिया तो बचा खुचा भी भोग लेंगे हे नाथ इसमें रियायत मत करना बढ़िया से भुगतान करा देना पर प्रार्थना ये है इस शरीर को चाहे जितनी वेदना बनी रहे आपकी याद न भूले स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है जहाँ राखो तहा रहो मान सुख राशि है कोई डर नहीं बस देहु दया कर दान न भूलो केली को भगवत बलित तमाल विलो वेली को आपकी नित्य रसकेली आपका लीला विहार उसकी विस्मृति न हो ऐसी कृपा कीजिए इसलिए भक्त तीनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है भगवत शरणागति के बल से और एक विशेष बात और बताने विमुख प्राणियों को प्रारब्ध भोग रो के गा के कैसे भी पूरा करना पड़ता है और भक्त के प्रारब्ध भोग में रियायत मिलती है छूट मिलती है इसलिए आचार्यों ने कहा है प्रपन्न दो प्रकार के होते हैं एक आरतप प्रपन्न और एक द्रपतप प्रपन्न द्रपतप प्रपन्न अपने प्रारब्ध को प्रसन्नता पूर्वक भोगता है और आरतप प्रपन्न जो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अधिक व्याकुल हो रहा है अब उसको प्रारब्ध भोग का जो विक्षेप है वो भी सहन नहीं हो रहा उसको तो लगता कब अपने प्रियतम के पास में पहुँचू हरिदिन क्यों जी ऊरी माई मीरा जी कह रही है हरी बिन क्यों जी ऊरी माई क्यों जी भगवान ऐसे जो आरतप प्रपन्न है उन आर्तप प्रपन्नों के प्रारब्ध का भी क्षय भगवान विरह के कारण प्रारब्ध में भी कटौती हो जाती है कमी आ जाती है एक मशीन होती है छोटी सी रिमोट तो जो कैसेट लगाते हैं ना वीडियो की तो उस कैसेट को आगे बढ़ाना होता है तो उसका बटन दबा देते हैं, वो तो जल्दी जल्दी रील घूमती है चित्र जल्दी जल्दी निकलते दिखाई पड़ते हैं और जहां उसको जहां से आगे देखना वहां बटन दबा दिया फिर वहीं से स्थिर हो गई ऐसा समझ लो सरल उदाहरण के रूप में हम सब की रील पहले से बनके तैयार है प्रारब्ध की रील जगत मंच पर दिखाई जा रही है पर यदि हम भगवत शरणागत हो गए हैं तो हमारी रील का जो रिमोट कंट्रोल है वो ठाकुर जी के करकमल में है जब ज्यादा व्याकुल देखते हैं अपने भक्त को तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी उसके सारे दृश्य आगे निकाल करके बोले बस अब हो गया काम यहाँ आ जाओ निश्चिंत तो हो जाओ अब द्रौपदी आर्त तो होकर के पुकार रही है अब भगवान उसके प्रारब्ध का विचार करने लग जाएं कि उसे तो ऐसा भोगना ही है तो भगवान का वस्त्रावतार कैसे होगा भगवान प्रारब्ध का क्षय करके कृपा करते हैं ये भगवान की शरणागति की महिमा है इसलिए भैया जैसे भी हो भगवत शरणागत हो जाओ यही सिद्धांत है यही सार की बात है इसलिए देहाभिमान को नष्ट करने का सरल उपाय है भगवान का दास हो जाना श्री वैष्णव मताव भास्कर में जगतगुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा कि जब देहा सक्तात्म बुद्धि हो तब जीव को मंत्रार्थ में मकार का चिंतन करना चाहिए मकार का अर्थ क्या है बोले मकारार्थ हो जीवक सकल विधि कैंकरी निपुणा भगवत कैंकरी भगवत दासत्व से देहाभिमान नष्ट हो सेवा से देहाभिमान की निवृत्ति हो जाती है बड़ी सुंदर बात सनक सुजात कह रहे हैं वे कह करें कि देखो राजन ब्राह्मणों के आचार की वेद वेदता पुरुष प्रशंसा करते हैं किंतु ध्यान देवें जो धर्म पालन में बहिर्मुख हैं, जो धर्म पालन में बहिर्मुख हैं, उन्हें अधिक महत्व नहीं देना चाहिए बहिर्मुख कौन है बहुत ध्यान से सुने सकाम भाव से धर्मानुष्ठान करने वाले कामनाओं की पूर्ति के हेतु से धर्मानुष्ठान करने वाले उन्हें सनत सुजात ने बहिर्मुख बताया ऐसे जो बहिर्मुख लोग हैं जो कामना युक्त होकर के साधन में लगे हुए हैं ऐसे लोगों को ज्ञानियों को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए जो निष्काम भाव से धर्म का पालन करते करते पवित्रात्मा हो गए हैं जो अंतर्मुख हो गए हैं ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए इसलिए हे राजन वर्षा ऋतु आती है पानी बरसता है और उस वर्षा के जल से अनेक प्रकार की घास फूस पैदा हो जाती है सारी धरती हरी भरी हो जाती है लेकिन हरी भरी होने से सब खाने योग्य तो नहीं होता जो खाने के योग्य है उसमें जो ग्राह्य होता है उसी को ग्रहण किया जाता है मनुष्य के लिए जो ग्राह्य नहीं होता उस हरियाली को भी वो ग्रहण नहीं करता उसको आहार के रूप में स्वीकार नहीं करता इसी प्रकार से कर्मों से ये होगा ये होगा ये होगा ये करने से ये हो जाएगा ये करने से ये हो जाएगा ये खूब हरियाली दिख रही है लेकिन ये सारी हरियाली पशुओं के लिए है मनुष्य के लिए तो अन्न और जल ही पर्याप्त है महाराज जी क्या बताएं? यहाँ सनत सुजात कह रहे हैं कि जो विज्ञ पुरुष हैं, उन्हें कठोर तप आदि को भी महत्व नहीं देना चाहिए क्यों क्योंकि तप भी भोग की कामना से ही प्राय होता है इसलिए तप को महत्व न देकर भगवत तत्व के विज्ञान को महत्व देना चाहिए और कहते हैं अन्न पानम ब्राह्मणा ब्राह्मण से ना, नानु संजरे कहते भूख प्यास का कष्ट अपने शरीर को देकर के बर्बाद न करे इस शरीर को जहाँ कहीं निर्वाह के लिए अन्न और पवित्र पवित्र अन्न और पवित्र जल प्राप्त हो जाए यह खुराक अन्न जल की इस शरीर को देकर के फिर भगवत प्राप्ति के साधन में लग जाना चाहिए एक बड़ी ऊंची बात कही बोले जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हैं उनको एक बात की बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्या बोले कहीं ब्राह्मण का धन खाकर तो उधर पूर्ति नहीं हो रही है देव द्रव्य और ब्रह्मस्व उसका कहीं प्रयोग तो नहीं हो रहा है देवता का मठ मंदिर की संपत्ति और ब्राह्मण की संपत्ति यदि कोई खा करके साधन करना चाहता है तो उसका साधन सफल नहीं होगा गाय कहते हैं गाय का अंश हमारे महाराज जी कहते थे देवता का द्रव्य देव द्रव्य और ब्रह्म द्रव्य इससे भी विशिष्ट गो द्रव्य है अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचा नहीं सकते इसलिए क्योंकि गाय सबसे महत्वपूर्ण है वेद की प्रतिष्ठा गाय में है यज्ञ की प्रतिष्ठा गाय में है ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा भी गाय में है संपूर्ण सनातन धर्म गाय में प्रतिष्ठित है महाभारत में तो महाराज उपाख्यान है क्यवन ऋषि एक गाय का मूल्य अपने से अधिक बतला रहे महाभारत कहते राजा नहुस आपने हमारे मूल्य से अधिक मूल्य दे दिया मैंने ब्राह्मण की कितनी महिमा है ब्राह्मण में भी चवन जैसे ऋषि वो कहते हमसे भी अधिक महत्वपूर्ण एक गाय है और रघुवंश महाकाव्य में आप देखिए महाभारत में आप देखिए महाराज दिलीप अपना शरीर सिंह को अर्पित करके एक गाय की रक्षा करना चाहते हैं राजा के शरीर से भी अधिक महत्व एक गाय का है और ब्राह्मण के ऋषि के शरीर से भी अधिक महत्व एक गाय का है इसलिए गाय के नाम पर जो व्यवसाय करते हैं गाय के नाम पर धन मांग कर जो खाते हैं उनका लोक परलोक नष्ट हो जाएगा उनके संतान को भी इस भयंकर पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा इसलिए गो सेवा का बहुत महत्वपूर्ण साधन है जीव के कल्याण का जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सावधानी का है गाय का देवता की सेवा से बचा हुआ धन गाय की सेवा में लग जाएगा ब्राह्मण का धन भी गाय में लग जाएगा किसी भी शुभ कर्म से बचा हुआ धन गौ सेवा में लग जाएगा लेकिन गाय का बचा हुआ अन्य किसी कार्य में नहीं लगेगा गाय का बचा हुआ भी गाय के लिए ही अर्पित करना चाहिए अन्य काम में नहीं लगा इसलिए बहुत अच्छी परंपरा है गोशालाओं में लोग जाते हैं निवास करते हैं ठहरते हैं वहां भोजन करते हैं हम मना नहीं कर रहे हैं कि तो मत करो लेकिन यदि ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं तो गोशालाओं में इस बात की पक्की व्यवस्था की जानी चाहिए कि अतिथि सत्कार गोद्रव्य से न हो गाय की सेवा के लिए जो धन आया है चारे भूसा के लिए जो धन आया है उस धन से अतिथि का सत्कार न हो और भगवान की दया से अपने जड़खोर गोधाम में इसकी व्यवस्था बनाई गई है वहाँ जो भी आने जाने वाले अतिथि हैं, उनकी सेवा का खर्च कुछ लोग मिलजुल करके अलग से वहन कर लेते हैं गाय के अंश में से कोई अंश अतिथि सत्कार में व्यय नहीं किया जाता है और यही पवित्र परंपरा पथमेढ़ा गोधाम में बनी हुई है पथमेड़ा महाराज जी भी पूरी सावधानी पूर्वक जो अतिथि सत्कार की व्यवस्था है उसका ठंड एकदम अलग है अन्य क्षेत्र का वो तो गो से कोई अंश उसमें नहीं लिया जाता ये ध्यान रखना चाहिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हम तो यहाँ तक महाराज बोलते हैं कि ब्राह्मण कर्म कराते हैं और गोदान के रूप में दक्षिणा भी कई बार प्राप्त कर ली जाती है प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में वो ले लिया जाता है तो उस द्रव्य को भी बहुत उत्तम बात यह है कि वह ब्राह्मण भी गो दान के संकल्प का जो द्रव्य है उस द्रव्य को भी वह अपने परिवार के व्यवहार में न लावे अपने शरीर के व्यवहार में न लावे उस द्रव्य को भी गो सेवा में ही अर्पित करें। उत्तम पक्ष तो है घर में गाय हो तो अर्पित करें, नहीं हो तो जहाँ गो सेवा हो रही हो जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उस द्रव्य का व्यय करें। उस द्रव्य के व्यवहार से ब्राह्मण को भी बचना चाहिए गाय की बहुत बड़ी महिमा है भाग तो किसी का नहीं खाना चाहिए न संत सेवा का भाग खाओ न ठाकुर सेवा का भाग खाओ न गौ सेवा का भाग खाओ है? किसी का भाग नहीं खाना चाहिए सब में सावधानी रखनी चाहिए लेकिन गो सेवा जितने महत्वपूर्ण है उतने ही सावधान रहने की बात है बहुत सावधान रहना चाहिए इसलिए ब्रह्मस्वम नोप भुंजी तदन्नम सम्मतम सताम वह अन्न जो है सत्पुरुषों के लिए श्रेष्ठ नहीं है एक बात सनत सुजात ने बड़ी विचित्र कही है कहते देखो ब्राह्मण का कर्तव्य है ऋषि का कर्तव्य है साधक का कर्तव्य है तो वह पूरी तरह भगवान के सहारे रहे साधु का कर्तव्य साधु ब्राह्मण का धर्म क्या है बोले पूरी तरह भगवान के सहारे रहे अपने ब्राह्मणत्व को प्रमाणित करके उधर पूर्ति न करें बहुत अच्छा महात्मा का भेद है जटाजूठ है तिलक है कंठी है लेकिन इसको दिखाकर केवल हम धन का संग्रह करना चाहते हैं अथवा अपने विपृत्व को प्रमाणित करके केवल धन संग्रह को ही पुरुषार्थ मान करके उसमें हम यदि हम लगे हुए हैं और केवल इंद्रियों के भोगों का ही संग्रह कर रहे हैं तो महर्षि सनत सुजात कहते हैं यथा स्वम बांतम अस्नाती स्वावई नित्य मभूत एवं ते बात कहते हैं जैसे कुत्ता पहले खा लेता है खाने के बाद फिर बमन कर देता है फिर जिसका बमन किया उसे फिर ही खा लेता है इसी प्रकार जो अपने ब्राह्मणत्व के प्रभाव से ब्राह्मणता को साधुता को संतवेश को दिखा करके जो आजीविका चलाते हैं वो बमन का भोजन करने वालों के समान है इसलिए उनकी परमार्थ पथ में सदा अवनति होती है कभी उनकी उन्नति नहीं होती हमारे पूज्य श्री खार वाले महाराज जी अनंत श्री सम्पन्न परम सिद्ध संत सदगुरुदेव श्री देवदास जी महाराज पहाड़ी बाबा महाराज अपने जीवन की घटना महाराज जी सुनाते हैं ये बात चौतीस पैंतीस या अड़तीस की होगी छत्तीस तैतीस अड़तीस इन्हीं के बीच की बात है शायद सन अड़तीस की बात है उन जमानों में दक्षिणा तो मिलती नहीं थी गरीबी थी साधुओं में खूब बोले ठाकुर जी का मंदिर था कुठार था और बाकी खाद चौक में झोपड़ा बने हुए थे झोपड़ों में साधुओं का आसन रहता था अब बंदर तो हमेशा से ही वो बरसात में हिला डुला दें झोपड़ा को और छप्पर को फाड़ दें तो पानी आने लग जाए जैसे तैसे टिन टप्पर करके साधु रहे तो महाराज जी कहते कि हमारे मन में आया कि कुछ लोग ग्वालियर के सेवक एकाध आते हैं दर्शन करने और बार बार पूछते महाराज सेवा बताओ सेवा बताओ तो और तो क्या सेवा बताएंगे चले ग्वालियर चले उनसे कहें कि तीन सेट डलवा दो हमारे स्थान में तीन सेट पड़ जाएगा तो ये छप्पर वाला झंझट खत्म हो जाएगा तो ले उस भगत के यहाँ हम हाँ, तीन सेट की याचना करने के हिसाब से गए जीवन में कभी याचना के नाम पर गए नहीं जैसे हम गए सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे आओ आओ महाराज आओ महाराज कम्बल बिछा दिया बैठ गए कंबल पे कैसे पधारे अकस्मात टेलीफोन की सुविधा तो थी नहीं अंग्रेजी शासन था कैसे पधारे महाराज जी ने बड़े सरल भाव से कह दिया ऐसे ऐसे आए हमारी इच्छा है आप बार बार सेवा पूछते हो तो हमने विचार किया कि आप थोड़ा तीन सेट डलवा दें ट्विन डलवा दें बोले इतना सुनते ही उसने हमारी तरफ पीठ कर ली और अपनी बहियों में कुछ लिखा करने लग गया ग्राहकों से चर्चा करने लग गया एक घंटा हो गया बैठे बैठे हा ना नानू कुछ नहीं रे राम राम अभी तो दंडौत और प्रणाम और अब हमारी तरफ पीठ करके बैठ गया बोले तो हम धीरे से उठे और तो लकड़ी झोंक कर चलाने वाली ट्रेन चलती थी अंग्रेजी शासन था बैठे ट्रेन में सवेरे खाद चौक से ठाकुर जी की आरती करके चरणामृत लेके पैदल गए थे मथुरा और मथुरा से पैदल ट्रेन में बैठे पहुंचे ग्वालियर और ग्वालियर से भगत के यहाँ से बिना खाए पिए फिर पैदल चल के आए पैसा था ही नहीं पास में पैदल चल के स्टेशन आए और स्टेशन में रेल में बैठ के अब फिर मथुरा आए मथुरा से पैदल चल के आए तो रात्रि को बारह बज गया खाक चौक पहुंचते पहुंचते सवेरे के चले थे रात को बारह बज गया पहुंच के कुआ में पानी खींच के स्नान किया स्नान करके हाथ में जल लिया बोले जब तक शरीर है रामजी के सहारे लंगोटी लगाई है तो अब आजीवन किसी गृहस्थ के द्वार पर एक मुट्ठी अन्न और एक रुपये के लिए भी नहीं जाऊंगा भूखे मर जाऊं पर कहीं जाऊंगा नहीं तीन सेठ पड़े तो ठीक टप्पर उजड़ जाए तो ठीक भोजन न मिले तो ठीक अब राम जी के दरबार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा निश्चय कर लिया और जो निश्चय कर लिया तो जिसके यहां से निराश होकर आए थे वही व्यक्ति आए और बोले महाराज पता नहीं क्या जादू टोना हो गया जब से आप चले आए हैं तब से घर में सब परेशान है हमारे बहुत काम बिगड़ रहे हैं सब परेशान हैं आपने कुछ कर तो नहीं दिया महाराज बोले भाई हमने कुछ नहीं किया हम तो केवल राम राम करना जानते हैं, हमने कोई अशुभ संकल्प भी नहीं किया पर यह हमने जरूर किया कि हम कहीं मांगने नहीं जाएंगे तो बोला महाराज दो हाथ जगह बता दो मैं कुछ बनाऊंगा उन्हें नहीं अब हमारे यहाँ जगह नहीं है बोले आप नहीं मांग रहे अब हम बनाएंगे तो वो जो पंगत घर है वो पंगत घर उधर पीछे वाले कमरे उसी व्यक्ति ने बना उसी भगत ने बना आज भी बना हुआ है तो बोले मांगने गए तो तीन सेट के लिए पीठ घुमा दिया और न मांगने का संकल्प किया तो उसने पक्का पक्की इमारत बना दी अभी भी खड़ी हुई है सत्तर अस्सी साल पुराना भवन है आज भी खड़ा हुआ है एक बार महाराज जी बताते हैं कि ऐसी स्थितियाई अन्न पर कंट्रोल था सन बयालीस की बात कुछ साधु लोग मिलकर के अंग्रेज कलेक्टर के पास झांसी में गए मथुरा में गए और कलेक्टर से कहा कि सावन भादों आ रहा है हम लोगों को कुछ अन्न दिया जाए कंट्रोल से अंग्रेज कलेक्टर बोला जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा कह के भीतर चला गया इसका मतलब तुम हटते कट्टे साधु गेहूं मांगने आए हो, फौज में भर्ती हो जाओ गेहूं मिल जाएगा खाने के। उसके कहने का मतलब ये था बोले फिर भारी ग्लानी हमारे चित्त में हुई कि भगवान अंग्रेज से मांगने गए अन्य भगवान के दरबार को छोड़ के हम महाराज नहीं गए थे कई महंत थे वृंदावन के उस प्रतिनिधि में आठ दस महंत थे उनमें एक महाराज जी भी थे बोले अब किसी सर इस सरकार को छोड़ के किसी सरकार से भी कुछ नहीं मांगना क्यों मांगना किसी से कुछ भी निश्चय कर लिया आज के बाद अन्न नहीं खाएंगे और पाओ भर से अधिक वस्तु अपने पेट में 24 घंटे के भीतर नहीं जाने देंगे और पाव भर साग खा करके ही वे रहते थे दूध ले लेते ले थे दही ले लेते थे अन्न उन्होंने बरसों तक अन्न छोड़ करके जीवन भर एक प्रकार से अन्न वे पर त्याग करते रहे तो एक घटना महाराज सुनाते थे समय तो अधिक हो जाएगा लेकिन फिर भी बड़ी प्रेरक घटना है बोले स्थान में कुछ नहीं बचा न दाल न गेहूं न चना केवल चावल था और आज चावल बनाकर के भात बनाकर के ठाकुर जी को भोग धराया और बर्तन में आधी छटां चावल के कण पड़े रह गए होंगे बस और कुछ नहीं एक फूटी कौड़ी नहीं पास में रुपया नहीं और चावल आज केवल भोग लगा दिया और दही का और साग भाजी का भोग लगाया और दही और चावल और भोग धरा के ठाकुर जी के सामने मनही मन ठाकुर मन जी से कह के गए जय हो सरकार आज पालो प्रेम से कल से नहीं है और अन्य का भोग लगाना हो तो अपनी व्यवस्था कर लेना हम मांगने जाने वाले नहीं हैं हम नहीं जाएंगे कहीं मांगने तो हमने संकल्प कर लिया है जैसे ही थाल उतारने के लिए आए तो क्या देखते हैं ठाकुर जी की देहली पर दो रुपया रखे हुए उस जमाने में दो रुपया महाराज बताते थे एक रूपये के साढ़े बत्तीस शेर चना आते थे दो रुपया उस सत्ता का जमाना था दो रुपया सामने ठाकुर जी की देहली पर रखा स्थान में तो पाई भी नहीं दो रुपया रखा तो दो रूपये को देख करके एक महात्मा थे दामोदर जी वो स्थान के दरवाजे पर माला जप रहे थे बैठे महाराज जी ने कहा था यहाँ बैठना ठाकुर जी के सामने वो बैठे थे हे दामोदर दास हाँ महाराज ये भेंट कौन चढ़ा के गया अरे बोले महाराज यहाँ तो चिड़िया भी नहीं आई कोई नहीं आया यहाँ हे झूठ बोलता है दो रुपया कौन चढ़ा के गया बोले महाराज बिल्कुल शपथ पूर्वक कह रहे हैं कोई नहीं आया यहाँ मनुष्य की क्या चले कोई पशु पक्षी भी नहीं आया महाराज जी कहते मन में आया ठाकुर जी से हम कह के गए थे कि अपनी व्यवस्था कल की कर लो उन्होंने दो रुपए कुठार में सामान खरीदने के लिए दिए हैं तो बोले ठाकुर जी को दही का भोग लगा करके और हमने पंगत नहीं किया और हम चले गए बाजार कहते दो रुपया में हमारे ठाकुर जी के का कुठार भर गया सारे बर्तन दो रुपए में भर गए और आज तक खाली नहीं हुआ मतलब अब ऐसी परिस्थिति नहीं आई सामने के किसी से मांगना पड़े आज तक खाली नहीं हुआ तात्पर्य ये है कि साधक को संत को भक्त को ब्राह्मण को केवल और केवल अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेकर के रहना चाहिए दूसरे की आशा नहीं करना चाहिए हमारे यहाँ आचार्यों की पंक्ति प्रसिद्ध है अन्याश्रयण प्रपत्तिर बाधिता भवती भगवत आश्रय को छोड़कर अन्य का आश्रय लेने से शरणागति नष्ट हो जाती है जैसे ब्रह्मास्त्र अन्य किसी अस्त्र के बंधन को सहन नहीं करता ऐसी शरणागति अन्याश्रय को सह नहीं करती ये है। हैी सुखस्थ संभासा सा परिपंथनी ब्राह्मी सुदुर्लभा श्रीरी प्रज्ञाहीन क्षत्रि हे क्षत्रिय हे राजन लोक में ऐश्वर्य रूपा जो लक्ष्मी है वो सुख का घर मानी गई है लेकिन वह लक्ष्मी भी लुटेरों के समान कल्याण के मार्ग में विघ्न डाल देने वाली है इसलिए साधक का कर्तव्य है वो भौतिक धन की कामना न करे वह ब्रह्मज्ञान वही जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी की प्राप्ति को प्राप्ति का संकल्प करे उसकी प्राप्ति में जुट जाए क्योंकि यह भौतिक धन तो उसे भगवान से दूर करा देता है भगवान से विमुख करा देता है इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह भगवान की भक्ति को ही परम धन माने यतो नवेदा मनसा सहिना मनो प्रवेश मनो प्रवशंति तथ मौनम योत्थि वेद शब्द तथा सतन्मयन विभाति राजे इंद्रियों के सहित मन वाणी रूप वेद भी नहीं पहुंच सकते उस परमात्मा का नाम है मौन इसलिए वह परमात्मा मौन रूप है वैदिक और लौकिक शब्दों का जहां से प्रादुर्भाव होता है उन परमेश्वर का अनुभव जब हम अपनी वृत्ति को सर्वथा मौन कर देते हैं और ध्यान की अवस्था में स्थित हो जाते हैं उस समय उस परमात्मा के परम प्रकाश की अनुभूति हमें अपने ध्यान में हुआ करती है धरतराष्ट्र ने कहा कि महाराज एक प्रश्न का समाधान और कर दीजिए वो ये है बहुत तो ध्यान से सुने एक प्रश्न का समाधान और कर दीजिए कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जो वेदत्रयी है इस वेदत्रयी की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है ऋग ऋग यजुस्तम पूतो ब्रह्म लो यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों से पवित्र हुआ ब्राह्मण दिजाति साधक वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है तो भगवान पापानि कुर्वन पापे न लिप्यते किम् न लिप्यते मान लो किसी ब्राह्मण को ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का पूर्ण ज्ञान हो वेद पारायण करता हो सब वेद पाठी हो फिर भी उसने अपने जीवन में अपनी दुर्वृत्तियों पर अंकुश न लगा पाया हो वह सदाचार संपन्न न हो उसके जीवन में पाप का आचरण उससे बन रहा हो तो महाराज वह, वेद, वह वैदिक विद्वान उन पाप कर्मों से लिप्त होगा कि नहीं ये समाधान और कर दीजिए धर्तराष्ट्र का मनोभाव यह था कि जब वो वेद पारायण करता है तो पाप उसको कहा छूएंगे वो तो पाप नष्ट हो जाएंगे उसके वो तो पाप से लिप्त नहीं होना चाहिए आप बताइए वो पाप से लिप्त होता है कि नहीं महाराज अपनी कमजोरी ही कई बार पूछी जाती है धरतराष्ट्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है भगवान व्यास के तेज से उनका जन्म हुआ है और वे महान विद्वान हैं धरतराष्ट्र को बहुत श्रुत सम्पन्न कहा गया है सामान्य व्यक्ति नहीं है तो ऐसा जो विद्वान श्रुत संपन्न विद्वान होता है ऐसा विद्वान यह नहीं है कि वह अपने दोष उसे दिखाई न पड़े धरतराष्ट्र को अपने दोष भी दिखाई पड़ रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने भाई के पुत्रों के प्रति वो पुण्य नहीं है वो पापयुक्त वह पापयुक्त वह अधर्म है वो ठीक नहीं है और वेद पाठ ही भी है धरत तो कहता महाराज ऋग्वेद सामवेद का पाठ कोई करने वाला हो वैदिक धर्म का पालन करने वाला हो अब तो उससे पाप बन जाएं तो क्या वेदों के पाठ से उसके पाप नष्ट नहीं होंगे सनत सुजात ने कहा ऋषि ने कहा कहते नैनम सामान नचो बापी न यजुन सविचक्षणम कर्मण पापान्नते मिथ्या प्रवीम्य हम राजन मैं तुमसे मिथ्या नहीं कहता सर्वथा सचे ही कहता हूँ ऋग्वेद सामवेदेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसके पाप कर्म से रक्षा नहीं कर पाते हैं पाप कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है न छंद व्रज नी मायाविन माया, माया वर्तमान डम शकुंता एवं पक्ष जाता जात पक्षा कहते हैं कि चारों वेद भी कपट पूर्व पूर्ण पूर्वक धर्म का आचरण करने वाले पापी मनुष्य को चारों वेद मिलकर भी पवित्र नहीं कर सकते जैसे जैसे पक्षी के पंख जब तक नहीं उगते हैं तब तक वो घोंसले में रहता है और पंख उगने के बाद वो फुर से उड़ जाता है तो वेद की रिचाए वैदिक सदाचार शून्य व्यक्ति का मृत्यु के काल में त्याग कर देती हैं, और उसे अपने पाप का पाप कर्म का फल नरक आदि में जाकर के भोगना पड़ता है इसलिए के बल पर पाप मत करो हरि नाम के बल पर भक्ति के बल पर पाप मत करो ये तो वसुता धर्म का भगवान का तिरस्कार ही है बहुत सुंदर उपाख्यान है महाराज श्रम का लक्षण क्या है दम का लक्षण क्या है इंद्रियों की वृत्ति को कैसे मोड़कर भगवान की ओर लगाया जाए ये सारी बातें कही गई हैं और अंत में कहा है की हे राजन परमार्थ पथ के तत्व को ठीक से समझने वाले जो विचक्षण विद्वान हैं, ब्रह्म तत्व के वेता हैं, उनका आश्रय लेकर के साधन करना चाहिए साधन करते करते वह जीव मृत्यु को जीत लेता है और जब प्रमाद शून्य हो जाता है प्रमाद शून्य हो जाता है तो उसके जीवन में मृत्यु विनष्ट हो जाती है मृत्यु फिर नहीं रहती जब साधन में सर्वथा प्रमाद रहित हो जाता है प्रमाद शून्य होते ही मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है मौनान न मुनिर्भवती नारण्य वसनान मुनि स्वलक्षण समुनि श्रेष्ठ उच्चते हे राजन मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता जंगल में निवास करने से कोई मुनि नहीं होता जो अपने आत्मा को जान लेता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है तन्मूलतो सर्वाकर व्याण उचम संपूर्ण अर्थों को व्याकृत करने वाले कारण ज्ञानी जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्हें वैयाकरण कहा जाता है यह समस्त अर्थों का प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्म से होता है इसलिए केवल शब्द और शब्द की प्रकृतियों को जानने वाला धातु और उनसे होने वाले प्रत्ययों को जानने वाला वैयाकरण नहीं है संपूर्ण शब्दों की अर्थों की मूल प्रकृति जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव करने वाला ही सनत सुजात कहते वस्तुता वैयाकरण कहलाने के योग्य है केवल इसलिए जो ज्ञान की सर्वोच्च कक्षा पर पहुंच जाएगा तो फिर वो कहेगा संपूर्ण शब्द का आ, शब्दों का अर्थ भी श्रीकृष्ण है चैतन्य लीला में आता है कि नहीं महाप्रभु जी गया जी की यात्रा से लौट के आए अब नवद्वीप में पढ़ाने लगे तो क्या पढ़ाते हैं महाप्रभु जी उसके पहले न्याय व्याकरण सब पढ़ा रहे थे और जब वहां से लौट के आए तो महाप्रभु जी कहते हैं संपूर्ण शब्दों की प्रकृति भी श्रीकृष्ण है उनसे होने वाले प्रत्यय भी श्री कृष्ण है सभी धातुओं का अर्थ भी श्री कृष्ण है सुबंत पद का अर्थ भी श्री कृष्ण है तिगंत पद का अर्थ भी श्री कृष्ण है न्याय के सभी पदार्थ भी श्री कृष्ण है और उनसे विलक्षण भी श्री कृष्ण है श्री कृष्ण को छोड़कर कोई तत्व है ही नहीं बहुत से विद्यार्थी तो सोचे गुरु तो अब गर्मी चढ़ गई दिमाग में वो तो चले गए और जो रह गए वो सच्चे विद्यार्थी हो गए उनको भगवत तत्व का बोध हो गया और वो केवल नाम संकीर्तन से हो गया इसलिए भैया सच्चा, सच्चा ज्ञानी सच्चा विज्ञानी सच्चा व्याकरण वही है जो भगवत तत्व को जान लेता है इसका मतलब ये इन्ह व्याकरण आदि नहीं पढ़ना चाहिए नहीं तो महाराज विद्यार्थी सोचे तो महाराज ने कथा में अच्छा बता दिया अब पढ़ना लिखना कोई जरूरत नहीं यदि हम शास्त्र का विधिवत अधिगम नहीं करेंगे तो हमारे शास्त्रों में इन विलक्षण सिद्धांतों की चर्चा है उनका बोध हमें कैसे होगा इसलिए अवश्य करना चाहिए गुरुशिष्य परंपरा से अध्ययन अवश्य होना चाहिए किंतु परम परम तात्पर्य भगवत तत्त्व के विज्ञान में ही है इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए ब्रह्मचरी की बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया है और कहा कि हे राजन ब्रह्मचर्य व्रत का जब तक पालन साधक नहीं करता है तब तक उसकी वृत्ति स्थिर नहीं होती है तब तक भगवान की प्राप्ति उसका लक्ष्य नहीं बन पाते हैं। इसलिए चाहे कोई भी साधक क्यों न हो ग्रहस्थ अथवा विरक्त हो उसे अपने आश्रम की मर्यादा के अनुरूप ब्राहदव्रत ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करने से ही भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है यह एक विशेष बात एक अध्याय में बड़े विस्तार पूर्वक सनत सुजात ने कही है इसी भाव को श्री मलुकदास जी ने सधुक भाषा में कहा है सधुक भाषा अलग होती है मलुकदास जी कहते हैं साधो साधो इंद्री खाए गई जग सारा इंद्री खाए गई जग सारा हो तो इंद्री खाए गई जग सारा साधो इंद्री खाए गई जब सारा सारे संसार को इसने खा लिया साधो इंद्री खाए गई जग सारा पीपरक्त निस्दिन चरा करे बन पाया निर्द चरा करे बनकाया कोई नहा तनहारा साधो इंद्री खाए गयी जग सारा पीप रक्त करे तन झंझरा सर्व सुजायन साई जैसी भांति काठ भून लागे बहुरी रहे फुकलाई साधो इल्री खाए गयी जग सारा होता बीज ओट के लोहू होता बीज औट के लोहू सो दे का राजा ऐसी वस्तु अकार खोवे अपनों करे अकाजा साधो इंद्री खाए गयी जग सारा तब क्या करें मनुआ मार मनुआ मार भजे भगवंत ही या मतिक न थाना जियरा दो के सुख को कहत मलूक दीवाना साधो इंद्री खाए गई जगसारा इसलिए गृहस्थ का एक पत्नी व्रत होना ऋतु कालाभिगामी होना और पितृण की मुक्ति के लिए ही संतान उत्पन्न करने की इच्छा रखना यह उसका ब्रह्मचर्य है गृहस्थ का यह ब्रह्मचर्य है इस प्रकार से गृहस्थ रहता है तो उसे परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो जाएगी और साधु का तो ब्रह्मचर्य अष्टांग मैथुन का त्याग यही उसके लिए ब्रह्मचर्य है ब्रह्मचारी और यती का यही ब्रह्मचर्य है ब्रह्मचर्य के बिना उस तत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता है ये शिक्षा दी जानी चाहिए भारतवर्ष के योग को ब्रह्मचर्य भाव्यम और उनको भोग प्रधान शिक्षा नहीं दी दी जानी चाहिए अब तो हमने सुना है कि ऐसा भी लोग कहने लग गए हैं कि किस पद्धति से विषय सेवन किया जाए उसकी भी शिक्षा दी जाए लोगों को ऐसा भी विचार किया जा रहा है जो अनादि संस्कार से जो प्राप्त है जीवों को उसको भी सिखाने के लिए और विद्यालय खोलने की कवायत हो रही है लोगों को सिखाया जाना चाहिए क्या कहते हैं हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं कौन सी शिक्षा कहते हैं उसको वो शिक्षा देने का यौन शिक्षा यौन शिक्षा देने का विचार किया जा रहा है ये भारतवर्ष के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है वस्तुतः बालक बालिकाओं को ब्रह्मचर्य सत्य सदाचार आदि की शिक्षा ही देनी चाहिए इस प्रकार की अपशिक्षाएं उनको नहीं देनी चाहिए और कहा कि देखो हे राजन तूष्णीम एक उपास चेष्टे स्वमन, स्वमन चेष्टेत मन सातना तथा संस्कृत निंदाभ्याम विवर्जयेत मौन हो करके अपने मन को भी मौन करके स्तुति और निंदा से ऊपर उठ करके प्रेम और क्रोध दोनों से ऊपर उठ करके और उस ब्रह्म तत्व में अपनी वृत्ति को स्थिर कर देना चाहिए यही सबसे श्रेष्ठ है और हरती पूर्णान् पूर्णान्युति पूर्णा पूर्णानि चक्रिरे हरती पूर्णा पूर्णानि पूर्ण मेंवावशिष्य योगिस्तम प्रपथ्यंती भगवंतम सनातनम महाराज इस प्रकरण में अनेक श्रुतियों का अनुवाद प्रस्तुत किया यही तो पंचम वेद है महाभारत बहुत प्रसिद्ध है पूर्ण मद पूर्ण पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्त पूर्ण आदाय पूर्ण इसी श्रुति के अर्थ को कहा जा रहा है पूर्ण परमेश्वर से ही ये चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं पूर्ण सत्ता स्फूर्ति पा करके ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं और पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार हो जाता है विलय हो जाता है और अंत में एकमात्र परिपूर्ण परब्रह्म ही शेष रहता है और उस परब्रम्ह परमात्मा को ही सनातन तत्व तो कहते हैं योगी लोग और उसी का वह अपने अंतकरण में साक्षात्कार करते हैं और हे राजन हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि आपने ठीक से सुना होगा तो फिर आपको पूरा पूरा समाधान हो जाना चाहिए कि जो विनाशी है उसकी मृत्यु कहना निरर्थक है क्योंकि तो मरा हुआ पहले से ही है और जो अविनाशी है वह जन्म और मृत्यु से रहित है इसलिए इनसे ऊपर उठ करके मृत्यु को मृत्यु के अस्तित्व को मिटा करके और भगवत तत्व में अपने अंतक करण को समर्पित कर देना चाहिए और महाराज जी एक बात तो बड़ी सुंदर कह रहे हैं बोले वह उस परम तत्व को अपरोक्ष रूप में अनुभव करने वाला महात्मा वह संपूर्ण विराट के साथ एकात्मता के भाव को प्राप्त हो जाता एकात्म भाव को प्राप्त हो जाता है और महाराज सनक सुजात महर्षि कह रहे हैं कि हे राजन अंतिम बात सुन लो अहमे वृतो माता पिता पुत्रो स्ने हम पुनः आत्मा हम अपनी सर्वस्थ यदस्थित हे धृतराष्ट्र मैं ही सबकी माता हूँ मैं ही सबका पिता हूँ मैं ही पुत्र हूँ और मैं ही आत्मा हूँ जो है वह भी मैं हूँ और जो नहीं है वह भी मैं हूँ और जो है और नहीं इन दोनों से भी लक्षण है वह भी मै ही हूँ ये है सर्वथा आत्मा से अभिन्न जो अनुभूति है उसका ये स्वरूप है पिता महोस्मित पिता पुत्र भारत मम आत्मस्था न मे नवो व्यम महर्षि सनत कहते हैं धरतराष्ट्र तुम सोचते हो कि मैं छोटा बालक हूँ सनत कुमार जी पांच वर्ष के बालक जैसे हैं लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा बूढ़ा बाप का भी बाप हूँ मैं पितामह भी हूँ और मैं पिता भी हूँ और मैं पुत्र भी हूँ तुम सब लोग मेरी आत्मा में स्थित हो फिर भी न तुम हमारे हो और न, न हम तुम्हारे हैं तत्र कह मोह इसी को उपनिषद कहता है तत्र कह मोहा कहशो कहा एक मनुपक्षता जहाँ एकत्व का दर्शन हो रहा है वहाँ मोह शोक के लिए स्थान नहीं है इस इस भाव को भी मलुकदास जी ने अपनी वाणी में बड़े सरल शब्दों में कहा है मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं सब के हम सबे हमारे सब के हम सबे हमारे जीव जंतु मोही लगे प्यारे सब हिन के हम सबे हमारे जीव जंतु ही लगे प्यारे तीन हूँ लोक हमारी माया एकदम सनसुजा जी के बचनों से मिलते हुए बचने मलुदास जी के तीन हूँ लोक हमारी माया अंत से कोई नहीं लाया इसलिए सब के हम सबे हमारे जीव जन तुम लगे प्यारे छत्तीस पवन हमारी जात हम ही दिन अरु हम ही रात हम ही तरवर कीट फतिंगा हम ही दुर्गा हम ही गंगा हम ही मुल्ला हम ही काजी रथ बरत हमारी बाजी हम ही पंडित हम ही बैरागी हम ही सूम हम ही है त्यागी हम ही देव अरु हम ही दानो जा भावे जाको जैसा मानो हम ही चोर हम ही बटमार हम ऊंचे चढ़ करें पुकार हम ही महावत हम ही हाथी हम ही पाप पुण्य के साथी हम ही अश्व हम ही अश्वार, हम ही दास हम ही सरदार हम ही सूरज हम ही चंदा हम ही भय नंद के नंदा हम ही दशरथ हम ही राम हमारे क्रोध और हमरे काम हम ही रावण हम ही कंस हम ही मारा अपना वंश हम ही जियावे हम ही मारे हम ही बोरे हम ही तारे जहाँ तहा सब ज्योति हमारी हम ही पुरुष हम ही है नारी अब अंत में जो बात कह रहे हैं वो ध्यान देने की योग्य है ऐसी विधि को ही लौलावे इस तरह से सारे जगत में पर ब्रह्म का अनुभव कर ले अपने अंतर्यामी श्री राम जी से अभिन्न जगत को देख ले ऐसी विधि कोई ई लव ला वह सो अभिगत सो टहल करावे ऐसा जो भक्त होता है भगवान उसके घर में झाड़ू पोछा करने आ जाते हैं ऐसी विधि कोई ई लौला वह सो अवगत से टहल करावे यहां तक पहुंचने का साधन क्या है सहे कुशब्द और सुमिरे नाव निंदा स्तुति से ऊपर उठ जाए कोई गाली दे अपमान करे सहन कर ले और निरंतर नाम जप करे सहे कुशब्द और सुमिरे नाव सब जग देखे एक है भाव या पद का कोई करे निबेरा कह मलुक में ताकर चेरा ऐसा जीवन कोई बना ले वो संत वो साधक हमारा गुरु है और हम तो उसके चेले हैं बोलो भक्तवत् भगवान की जय ऐसा कह करके कहा कि देखो उस परम तत्व का तुम अपने भीतर अनुभव करो और कहकर के श्री सनत सुजात महर्षि अंतर्धान हो गए यद्यपि यह प्रकरण कई अध्यायों में है बहुत बड़ा है पर श्लोक क्रम से कहने का समय नहीं जहां जहां कुछ मुख्य अंश हमने चिन्हित किए थे उतने अंशों का हमने स्मरण किया है और एकदम सही सिद्धांत है प्रमाद ही मृत्यु है इसलिए प्रमाद रहित तो हो जाओ तो अमृत को प्राप्त कर लोगे हम लोगों की समस्या यही है भोजन में प्रमाद बिल्कुल नहीं है प्रपंच में प्रमाद बिल्कुल नहीं है सोने में प्रमाद नहीं खाने में प्रमाद नहीं घूमने में प्रमाद नहीं भजन साधन सत्संग में प्रमाद है इसी का नाम मृत्यु है इसलिए इस प्रमाद का त्याग करके सुखी हो जाओ सनत सुजात चले गए और वह रात्रि उनकी व्यतीत हो गई। प्रातः काल अपना अन्य कृत्य करके महाराज धरतराज सभा में विराजे हैं और संजय आए हैं और संजय का भाषण सभा में हुआ है कल आप लोगों ने सुना था ना धरतराष्ट्र को खरी खोटी सुनाई संजय ने पांडवों से मिलकर आने के बाद और खरी खोटी सुनाई तो धरतराष्ट्र से उत्तर देते नहीं बना और धरतराष्ट्र ने कहा कि लगता है संजय तुम बहुत थके हो भूख प्यास के मारे व्याकुल हो लगता किसी ने कुछ जरूर तुमसे कह दिया है इसलिए सारा दोस्त हमारे मथे मर रहे हो तुम्हारी बुद्धि अभी ठीक नहीं है जाओ विश्राम करो और कल सबेरे आना फिर जब दिमाग ठीक ठाक हो जाए तब बताना क्या हुआ वहाँ और इसी के लिए तो बिद्रू जी को बुलाया इसी के लिए सनत सुजात को बुलाया पर भैया दूसरे की बुद्धि ठीक करने के पीछे क्यों पड़े हो अपनी बुद्धि तो ठीक करो रात भर जगने के बाद और बिदरू नीति सुनने के बाद सनत सुजात जैसे ऋषि की इस ब्रह्म विद्या की चर्चा सुनने के बाद भी धरतराष्ट्र का मोह भंग अपने दुष्ट पुत्रों के प्रति नहीं हुआ राजगद्दी से मोह भंग नहीं हुआ भगवान की माया कितनी प्रचंड है इसी से समझ लेना चाहिए कौरवों की सभा में संजय ने इस विलक्षण ढंग से संदेश सुनाया है और उन्होंने कहा कि देखो सुखोचितो दुख शय्याम बने सो दीर्घम कालम नकुल यम शेत आसी विष क्रुद्ध इवोदम विषम तदा युद्धम धार्त धर्मराज विशिर भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव बारह वर्ष का कठोर तप कर चुके हैं अनेक ऋषियों की कृपा प्राप्त कर चुके हैं अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुके हैं अब अपने क्रोध रूपी भयंकर विश्व का बमन करने के लिए मानवे भयंकर काले विषर पांच नागों के समान पांडव फुपकार रहे हैं हे राजन आप अपने अधर्मी पुत्रों को उन पांडव रूपी भयंकर नागों की विष ज्वाला से भस्म होने से बचा लीजिए और महाराज अन्याय निश्चित आपके पक्ष से हुआ है पांडवों के पक्ष से कोई अन्याय नहीं महाराज जी हम क्या बताएं आपको 109 श्लोकों में प्रवचन दिया है 109 श्लोकों में भाषण दिया है संजय ने और एक घटना का भी स्मरण कराया है अपने भाषण में बोले एक बार अर्जुन संध्या गायत्री करके इंद्रप्रस्थ में विराजमान थे मध्यान संध्या सम्पन्न करके बैठे हुए थे उसी समय एक तपस्वी ब्राह्मण उनके पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है तुम सनातन नरसी के अवतार हो श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं और आप दोनों का अवतरण भूभार हरण के लिए हुआ है इसलिए तैयार हो जाओ तुम्हारे द्वारा युद्ध होगा और इस धरती का भार हल्का किया जाएगा संजय ने कहा कही बात पक्की तौर पर हमको जानकारी में मिला है तो ये साक्षात नर नारायण भगवान है इनके अपराध से आप खुद बचिए और अपनी संतान को बचाइए संजय की बात को सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया उस सन्नाटे को तोड़ते हुए भीष्म जी उठ के खड़े हो गए और भीष्मी ने कहा महाराज जो कुछ संजय ने आकर यहाँ संदेश सुनाया है और जो संजय ने अपने विचार व्यक्त किए हैं हम बिल्कुल सहमत हैं राजन अब आपको भगवत चिंतन ब्रह्म चिंतन करना चाहिए पांडवों का जो हृत राज्य है उनका भाग उन्हें दे देना चाहिए उत्तम पक्ष तो ये है कि सारी प्रजा सभी ब्राह्मण सभी ऋषि आपके पद पर धर्मराज युधिष्ठिर को देखना चाहते हैं आपके पुत्र दुर्योधन से विवाह, आयु में ज्येष्ठ श्रेष्ठ है और गुणों में तो बड़े चढ़े हैं ही हैं। आपके सभी पुत्रों में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं और उनको अपने पैतृक राज्य पर अधिकार भी जन्म से प्राप्त है आप तो अनधिकृत रूप से कब्जा करके बैठे हैं कहने का भाव ये था तो अब जब लायक हैं सब प्रकार से युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को राजा बना दीजिए और दुर्योधन चाहे तो युधिष्ठिर के अनुकूल हो करके रहे और नहीं उसकी जो इच्छा हो तो करे आपको उचित कर्तव्य ये है लेकिन ठीक है आपका अपने पुत्रों के प्रति मोह है ममता है आप नहीं कर सकते तो आधा राज्य पांडवों को दे दीजिए और हमारा विचार तो यह है कि दुर्योधन वह जाकर संधि कर ले पांडवों से बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा और एक परिवार एक साथ प्रेम से रहे इसी में कुरुकुल का गौरव है इस धरती का हित है सारे समाज का हित है ऐसा कह करके भीष्म पितामह ने भगवान नर नारायण के अवतार की कथा सुनाई है भगवान नर नारायण का अवतार हुआ और वे आज भी बद्रीकाश्रम में विराजमान हैं। उन्हीं ने सहस्त्र कवचि किया है और आज वे पुनः भूभार हरण के लिए उतर रहे हैं। एक घटना सुनाई है भीष्म जी ने बोले एक समय की बात है बृहस्पति जी शुक्राचार्य जी दोनों ब्रह्माजी की सेवा में उपस्थित थे इंद्र सहित मरुदगण अग्नि बसुगण आदित्य साध सप्तर्षी विश्वावसु गंधर्व और अप्सराएं भी ब्रह्माजी की सभा में मौजूद थीं और उसी समय भगवान नर नारायण जब वहां से होकर निकले तो संपूर्ण ब्रह्मलोक का प्रकाश फीका पड़ गया जितने देवता थे सिद्ध थे सब उनके सामने हतप हो गए सबके तेज का अपहरण करते हुए और उस ब्रह्मलोक को लांग करके भी ऊपर चले गए उस समय सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी सप्तर्षियों ने सभी गंधर्वों ने इंद्र ने सबने ब्रह्मा जी से पूछा महाराज ये कृष्ण मृत धारण किए हुए दंड कमंडल हाथ में लिए हुए जटाधारी ये दो कौन महापुरुष थे जिनके तेज के आगे आपका तेज भी ठीका हो गया और हम लोग भी सर्वथा निस्तेज हो गए इस ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके जाने वाले ये कौन महापुरुष हैं? ब्रह्मा जी ने कहा या, यावेत तो पृथ्वी दयाम चौ भाषय तो तपस्वीन ज्वलंत तो रोच मानव चौ व्याप्यातीत तो महावलो नारायणावेतो नारा लोकाल लोकम समित्व तो तपसा महासत्व पराक्रमी संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य और चंद्र को अग्नि को भी अपने प्रकाश से प्रकाश देने वाले ये साक्षात भगवान नर नारायण है ये ब्रह्मलोक से यह अपने दिव्य धाम से अवतरित होकर बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे हैं यह उन्होंने परिचय दिया और वे नर नारायण ही नर भगवान साक्षात अर्जुन बने हैं अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं और साक्षात नारायण ही श्री कृष्ण बने हैं श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं इसलिए इनसे संधि कर लेने में ही लाभ है इसी में तुम्हारा हित है हम सबका हित है पांडवों का भी हित है सारे क्षत्रियों के समाज का हित है भीष्म जी कहकर बैठ गए द्रोणाचार्य जी ने कहा भीष्म जी के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ भीष्म जी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है इसलिए हमको भी यही उचित लगता है कि पांडवों से युद्ध नहीं करना चाहिए पुरा युद्धा साधु मन पांडव ही संगतम यद वाक्य नोकतम संजय ने निवेदित सर्वम तरफ जाना मैं कर पांडवा जो अर्जुन ने चेतावन दी है कि यदि आप लोग हमारी संधि को कायरता समझ रहे हैं शांति के प्रस्ताव को तो हमें युद्ध से भी कोई हिचक नहीं है पर युद्ध में हमारे तीखे वाणों से यमलोक जाने के लिए शत्रुओं को तैयार रहना चाहिए द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन ने जो कहा है वह कहकर दिखाने वाला है क्योंकि पाताल में जाकर के दैत्यों का संघार किया है अकेले ही और इंद्र के मान का मर्दन किया है खाण्डवन में युद्ध इंद्र से युद्ध करके और भगवान शिव को भी संतुष्ट किया है युद्ध में इसलिए अर्जुन ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है धरत ने कहा कि ये तो पांडवों की बात तुमने बताई पांडवों की सहायता में कौन कौन राजा आए हैं वे और सुना दो तो महाराज कौन कौन साथ सहायता में राजा आए हैं और कितनी सेना है सात अक्षणी सेना का वर्णन किया है और इसके बाद धृतराष्ट्र ने कहा धृतराष्ट्र भरी सभा में रोने लग गए और उन्होंने कहा कि एक और पांडवों की सारी सेना सात अक्षणी सेना और चार पांडव युधिष्ठिर अर्जुन नकुल और सहदेव और एक और केवल भीम से मैं अकेला ही भीमसेन को पर्याप्त मानता हूँ क्योंकि वो बड़ा बलवान है और बड़ा क्रोधी है उसने प्रतिज्ञा की है मैं सौ पुत्रों का वध करूंगा तो मुझे बड़ा डर लग रहा है हमारे सौ बेटों की जान तो गई है रोने लग गया धृतराष्ट्र और कहने लग गया कि अरे मैंने बचपन के समय यह सुना है की जब छोटा सा बालक था भीम उस समय बड़े बड़े मदमत हाथी जो राजा के हाथी कोई पागल हो जाते थे तो अकेले ही हाथी से युद्ध करके उसको भूसा मार मार के समाप्त कर देता था मुस्टिप प्रहार से उसको समाप्त कर देता था वो बचपन में हाथी खेल खेल में मार देने वाला पागल हाथियों को मार देने वाला भीमसेन हमारे पुत्रों को छोड़ेगा नहीं इसलिए बेटा दुर्योधन अब भी समझ जाओ देखो सब लोग संधि का प्रस्ताव करने की बात कह रहे हैं इसलिए तुम्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए लेकिन ये इतना पक्का है कि चाहे सब दुनिया एक तरफ हो जाए दुर्योधन पक्के गुरु का पढ़ाया हुआ पक्का गुरु कौन है कौन है दुर्योधन का गुरु शकुनी बोले तुम हमसे बिना पूछे उत्तर मत दे देना नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाए तब धृतराष्ट्र ने जब भीमसेन की बात सुनकर भी दुर्योधन कुछ नहीं बोला तब धृतराष्ट्र ने एक अध्याय में अर्जुन से प्राप्त होने वाले भयों का वर्णन किया है और एक बात तो यहाँ तक कह दी उसने कहा धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हमें विश्वास है पितामा भीष्म अर्जुन से ठीक से लड़ेंगे नहीं भी जी नहीं लड़ेंगे ये बात भीष्म जी के सामने कही जा रही है क्यों बोले जैसे तुम उनके पोते हो ऐसे ही वे भी पोते हैं और पांडव सज्जन है उनके प्रति तो उनका पहले से पक्षपात है तो वो तो लड़ेंगे ही नहीं और घृणी कर्ण कर्ण दयालु है हो सकता वो उसमें भी दया भाव ज्यादा है वो भी नहीं रहेगा घृणी कर्ण प्रमादी च आचार्य गुरु कर्ण दयालु है और प्रमादी है और आचार्य द्रोण वे वृद्ध हैं और फिर उनका अर्जुन के प्रति पक्षपात ज्यादा है तो वो लड़ेंगे तो सही पर अर्जुन को मारेंगे नहीं ये हमें पक्का विश्वास है और तुम लोगों के प्रति दया भाव दिखलाने वाला हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता इसलिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है अरे मंद दुर्योधन अभी भी इन सब की बातें मान ले शांति के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले ऐसा मे परमा बुद्धि ये मन यदिवयुष्टंबो वयम शांत्यता मैं पांडवों के साथ युद्ध को अच्छा नहीं मानता तुम लोग भी इस बात को समझ लो पांडवों के साथ शांति स्थापित होने में ही सबका कल्याण है इसलिए शांति का ही प्रयास प्रयास करना इए इसके बाद भी जब दुर्योधन कुछ नहीं बोला तब संजय ने कहा कि महाराज अब विचार का समय नहीं रहा विचार तो आपको पहले करना चाहिए था जब जुआ नहीं खेला गया था जुआ खेलने का प्रस्ताव किया जा रहा था उसमें आपको विचार करना चाहिए था द्रोपदी का तिरस्कार किया गया उस समय विचार करना चाहिए था फिर जुए में फिर जुआ खेला गया और 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास निश्चित किया गया उस समय आपको विचार करना चाहिए था अब विचार की अवधि पूरी हो गई अब विचार मत करो अब निश्चय करो विचार तो अब तक किया है अब विचार मत करो अब तो पक्का निश्चय कर लो ईदम जितम इदम लग्धम श्रुआ पराजिता जूत काले महाराज स्मय से स्म कुमार वहराज इस सबका दोष आपको है यही होता महाराज जिसके जीवन में कोई न्यूनता होती है कमी होती है उसको सबकी सुननी पड़ती और सबके सामने सुननी पड़ती नौकर चाकरों की भी कई बार सुननी पड़ जाती है संजय कह रहा है महाराज अब आप हमसे ज्यादा मत बुलवाइए ऐसे ही लोग कहते हैं ना कि अब ज्यादा मत बुलवाओ हमसे हम सब जानते हैं वृत राष्ट्र का क्या जानते हो बोले इदम जितम, इदम लब्धम इति इतुतवा पराजितांग पांडवों की जब पराजय हो रही थी तब आप कितने खुश हो रहे थे अरे मेरे पुत्रों को ये भी मिल गया वाह ये भी मिल गया ये भी मिल गया ये भी मिल गया ये भी मिल गया आप बार बार कह रहे थे और बालकों की तरह आप मुस्कुरा रहे थे पांडवों की पराजय पर और अपने पुत्रों की विजय पर अब मुस्कुराने का समय नहीं है अब रोने का समय आ रोने के लिए तैयार हो जाइए अब द्रौपदी का रोना बंद हो गया अब हजारों स्त्रियों को रुदन करना पड़ेगा कुरुकुल की स्त्रियों को रोने का समय आ गया हे भगवान हे महाराज आप हमारे पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कह रहे हैं आपको योग कलेश पांडुपुत्रान यो विद्वेशधुना पाई सर्वोपाही मंत्रव्युगप पापुरुष पांडवों से विरोध रखने वाले इस दुर्योधन पर इसके संगी साथियों के सहित आपको शासन करना चाहिए विदुरु जी ने जो बात कही है कि यदि दुर्योधन आपकी आज्ञा के अनुकूल नहीं चलता है तो आप उस पर शासन कीजिए आप राजा हैं, आपकी बात कोई क्यों नहीं मानेगा युद्ध को आप राजा बना दीजिए दुर्योधन उसके खड़ा हो गया और दुर्योधन ने सारी बातों का एक एक करके खंडन करते हुए कहा कहा कि पिताजी महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हैं हमको आपने छुईमुई समझ रखा है कर्ण को गाजर मूली समझ रखा है क्या है? बड़ाधारी शत्रुओं का उत्कर्ष इस सभा में वर्णन करके हमको डराया धमकाया जा रहा है देखो जिस शासन में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन किया है भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने वे कभी राज सत्ता के विरुद्ध नहीं जा सकते वे अवश्य ही युद्ध करेंगे मयोक्तासु, श्रुवा द्रोण, मयोक्ताोण कृपदा ये निश्चित ही युद्ध करेंगे असमुेद मीना कृत्न वासुदेव से दुर्योधन ने कहा कि देखो बासुदेव कृष्ण संधि को नहीं मानेंगे शांति को नहीं मानेंगे उन्होंने सबको नष्ट करने का निश्चय कर लिया है सर्वे यूयम बध्या मता आप सब बद के योग्य हैं धर्तराष्ट्रस्तु धर्मज्ञो न बध्या कुरु ये धर्मज्ञ हैं बड़े बूढ़े इनको नहीं मारेंगे बाकी सबको मार देंगे ऋते विदुरात विदुर जी को भी नहीं मारेंगे और सब मरने वाले हैं श्री कृष्ण हमारा सर्वनाश करके कौरवों का एक राज्य बनाकर उसे युधिष्ठिर को सौंपना चाहते हैं मैं इस षडयंत्र को विफल कर दूंगा मैं सफल नहीं होने दूंगा मैं किसी स्थिति में कृष्ण की नहीं चलने दूंगा हमारी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी युधिषिरा पुरवा पंच ग्रामान सयाचती भीतो तो ही माम का भावाचैव में विभो हे महाराज हमारी सेना और हमारे बड़े बड़े वीरों को देखकर पांडव थर थर काप रहे हैं डर गए हैं यदि डरे न होते तो आधे राज्य को छोड़कर पांच गांव क्यों मांगने लग जाते हैं। ये पांच गांव मांग रहे हैं इससे इनकी कायरता सिद्ध हो रही है और ऐसे कायरों को समाप्त करने में कितना समय लगेगा शत्रु छोटा हो बड़ा उसको रहना नहीं चाहिए उसका अस्तित्व मिटा देना चाहिए पिताजी आप बार बार भीम से इनकी बात करते हैं भीम तो पेटू है बहुत खाने वाला है वो कोई वीर है ध्रत राष्ट्र ने पूछा तब कौन है वीर बोले मत समो ही गदा योद्धे पृथिव्याम नासी कश्चन नास कश क्रांतो बबिता मेरे जैसा बलवान गदा योद्धा न पहले कोई हुआ ना आज है ना आगे होगा भीमसेन लगता है हमारे सामने ये तो बड़ा भला आदमी था इसको यह कहने के बाद दाऊ जी की याद आ गई पहले तो सबका अतिक्रमण ही कर गया दुर्योधन बाद में कहता कि हां दाऊ जी हमारे गुरु हैं उनसे हमने गदा युद्ध सीखा है तो वे तो हमसे श्रेष्ठ हैं तो वे लड़ने वाले नहीं हैं हमसे उन्होंने पक्का कह दिया कि हम लड़ेंगे नहीं और श्री कृष्ण हथियार उठाएंगे नहीं तो फिर आप क्यों संधि का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहते हैं? इसलिए खूब मौज करो मस्ती से रहो क्या करना अक्षौ राजन दशाई का समाहता न्यूना परेशान सप्तव कसमान में चार पर आजया हमारे पास तो ग्यारह अक्षौणी सेना आ गई है और पांडवों के पास तो केवल सात अक्षौणी सेना है तो महाराज कहा से पांडवों की विजय हो जाएगी आप भय त्याग दीजिए तब संजय ने उनके पराक्रम का ध्वजा का घोड़ों का अस्त्र शस्त्रों का वर्णन किया है उनकी युद्ध विषयक तैयारी का वर्णन किया है उसको सुनकर धरध्रतराष्ट्र ने बिला किया है दुर्योधन ने फिर खंडन किया है और इसके बाद संजय ने भ्रष्टा के पराक्रम का वर्णन किया है लेकिन महाराज काल कालवश है दुर्योधन इसलिए उसको किसी की बात समझ में नहीं आती है सन्नी के प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया है और ठुकरा करके कहा कि जो हो ना हो सो हो या तो मैं जीवित रहकर सारी धरती भोगूंगा या मैं मर जाऊंगा तो मेरे शत्रु भोगेंगे साझे से भोगना हमको पसंद नहीं ये मेरा पक्का निश्चय सुन लो अहम चात कर्णस्व भ्राता दुस्साहसन से मैं एक वैम हनिष्या समरेत्रयः आह ही पांडवान हवा प्रशाता पृथ्वी मीमा हवा पांडु पुत्र भोक्ता रृथ्वी मीमा या तो पांडव हमें मार दें और सारा धरती का राज्य भोगें या हम ही उनको मारकर भोगें ये साझा भोग हमें स्वीकार नहीं है आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं मुझे क्यों समझाना चाहते हैं आप लोग अपना समय खराब मत कीजिए हमारा अंतिम निर्णय सुन लीजिए यह है दुर्योधन की सभ्यता जिस सभा में द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हों उस सभा में यह है दुर्योधन का वक्तव्य वो कहता है यावद भी सूचिया तीक्षा या विषेद अग्रेण मारिष्य अप, परिताज्यम भूमेर न पांडवान प्रति हे महाराज सुई की नोक से धरती में छेद किया जाए पूरा नहीं केवल सुई की अग्रभाग सुई की नोक धरती में घुसाई जाए कितनी लंबी चौड़ी जमीन होगी कितने हेक्टेयर होगी कितने एकड़ होगी कितने बीघा होगी कितने कट्ठा होगी विचार कीजिए सुई कितनी पतली होती है अब उसकी आगे की नोक धरती में गड़ाई जाए उस उतनी भी भूमि बिना युद्ध के मैं पांडवों को नहीं दे सकता ये मेरा अंतिम निर्णय इतना सुनते ही सब सब उठ के खड़े हो गए बोले ठीक है तो तुम्हारा निर्णय ठीक है जाओ। अब हो ही गया निर्णय अब विचार का विचार की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी यह देश भी बहुधा इसी प्रकार का नाटक खेलता हुआ दिखाई पड़ता है यहां के शासक पीछे पड़ के जो अपने प्रबल शत्रु हैं जिनका एकमात्र सूत्र है भारतवासियों को सुख से नहीं रहने देंगे ऐसे लोगों को जैसे दुर्योधन को समझाया जा रहा है ऐसे ही दुर्योधन के जैसे इस देश के शासक भी अपने शत्रुओं को समझाने में लगे हैं और समझाते समझाते ये दशा देश की हो गई कि इस धरती का स्वर्ग कश्मीर छिन गया जो है वह भी अशांत है और जो छीन लिया गया चीज पर तो चर्चा ही नहीं यही बात बहुत बड़ा भूभाग चीन के कब्जे में चला गया भारत देश की सारी सीमाएं भयंकर उग्रवाद की आग में जल रही हैं आतंकवाद की अग्नि में जल रही है और यहां के लोग प्रस्ताव कर रहे हैं शांति का और वे दुर्योधन को अपना आदर्श मानकर कह रहे हैं कि हम तो सुई की नौ के बराबर भी भूमि नहीं देंगे कश्मीर भी हमारा और ये भी हमारा और वो भी हमारा और भारत तो हमारा है ही है आप विचार करें महाराज ऐसे ऐसे लोग भारतवर्ष में खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं जो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सरकार अपनी सेना को रोक दे हम दिखा देंगे हमने कितनी ताकत है यह है धुलमुल शासन नीति का दुष्परिणाम और इस हठधर्मिता का परिणाम क्या हुआ महाभारत काल में जितने बड़े बड़े वीरों का विनाश हुआ क्या उस काल के बाद पुस्कुटी का कोई वीर पैदा हुआ और हम तो ये कहते हैं कि अर्जुन ने जो आशंका व्यक्त की थी कि लुप्त पिंडो द्रिया संकरो नरका यंग कुल वस्तुतः इस युद्ध के बाद ही ठीक से कल आया है वर्ण संकरता फैल गई शौचाचार तो नष्ट हो गया धर्माचरण धर्म निरंतर क्षरण की ओर जाने लग गया इसलिए अधर्मी से बहुत अधिक शांति की वार्ता नहीं करनी चाहिए जो शांति की भाषा समझता ही न हो उसको शांति की बात समझा करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए हाँ इतना जरूर कर लेना चाहिए कि आगे चलकर कोई दोष न दे कह रहे भाई शांति हो सकती थी लेकिन उसके लिए प्रयास भी नहीं किया गया क्या क्या ठाकुर जी नहीं जानते कि दुर्योधन कैसा है वो टूट जाएगा उसे मंजूर है लेकिन उसे झुकना मंजूर नहीं है इसका नाम है दुर्योधन तो भगवान को शांतिदूत बनकर आने की क्या जरूरत थी जब वो खुद ही स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि सुई की नौक के अग्रभाग के बराबर भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा तो बेकार समय खराब किया लेकिन नहीं शांति की जितनी संभावनाएं हो सकती थी ठाकुर जी ने उन सब का प्रयोग किया जिसमें आगे चलकर हमारे भक्त पांडवों पर दोषारोपण न हो कि बताओ छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा खून खराबा इतना बड़ा नरसंहार इतना वीरों का संहार इसलिए भगवान ने उस अपने पांडवों को उस दोष से बचाने के लिए भगवान ने यह कार्य किया धरतराज ने फिर पूछा है संजय ने अंतपुर में जो संदोष संदेश दिया है उस संदेश का वर्णन किया है और कहा हे महाराज हम आपको क्या बताएं? मैं हमको तो पांडव बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं इसलिए जब मैंने भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा व्यक्त की तब हमको यह बताया गया कि आपके लिए कोई रोक टोक थोड़ी है आप अंतकपुर में चले जाएं, अर्जुन के महल में श्री कृष्ण है वहाँ मिलेंगे आपको वहां मैंने क्या देखा एक ही स्टेज पर सैया पर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों चंदन चर्चित पुष्प मालाएं पहन करके पान खा रहे हैं बैठे हैं घुंघराली अलकावली है दिव्य वस्त्राभूषण है और अर्जुन, अर्जुनो संगद पाद केशव्योपलक्ष है अर्जुन से च कृष्णायाम सत्यायाम च महात्म वहाँ क्या देखा कि श्री कृष्ण दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए है और अर्जुन एक पैर द्रौपदी की गोद में रखे हैं और दूसरा पैर सत्य की गोद में रखे हैं ये झाकी मैंने देखी भगवान दोनों पैर अर्जुन की गोद में और अर्जुन भी पैर फैलाए बैठे हैं। वो अपने दोनों पैर एक पैर द्रौपदी की गोद में रखे एक पैर सत्य की गोद में रखे हैं।, हैं। महाराज इतनी अंतरंगता है ऊर्धरेखा तलऊ पाध पार्थस्य शुभ लक्षण हम सुबह महाराज जब मैं सामने पहुँचा तो अपने बड़ों का आदर करना चाहिए इस दृष्टि से अर्जुन ने अपने पैर मोड़ लिए श्री कृष्ण ने भी पैर मोड़ लिए महाराज ये मैंने अपनी आँखों से देखा है और महाराज एक बात और सुन लीजिए जब हम वहाँ गए तो उस समय द्रौपदी पर जो अत्याचार हुआ था उसकी चर्चा वहां चल रही थी और उस चर्चा में हमने भगवान के मुख से क्या सुना ऋण मे तत्प्रवृद्धम हृदया नाप सरपति यद गोविंदेति तिचुक्रोसा कृष्णा महाम दूरवासिन ये महाभारत के यान संधि पर्व का उनसठवें अध्याय का वाईसवा श्लोक है बहुत प्रसिद्ध है भगवान कह रहे थे कि द्रौपदी तुमने गोविंद कहकर जो हमें पुकारा था उस गोविंद नाम का इतना कर्ज मेरी छाती पर चढ़ा हुआ है कि सभी दुष्टों का संहार करने के बाद भी वह उतर जाएगा हमारी समझ में नहीं आता मैं तो सदा तुमने गोविंद कहकर पुकारा था उसका में कर्जदार बन करके रहूंगा धरतराज ने कौरव और पांडवों का की शक्ति का तुलनात्मक विवेचन भी किया है दुर्योधन ने आत्म प्रशंसा की है और उस आत्म प्रशंसा में उसने कह दिया कि महाराज आपने हमको तो लगता है कुछ भी नहीं समझ रखा है मैं क्या कोई बालक हूं मैंने लगता है अस्त्र शस्त्र सीखे ही नहीं मेरे बाहुओं में बल ही नहीं है बार बार आप डरा रहे हैं धमका रहे हैं इसलिए मैं डरने में और धमकाने में आने वाला नहीं हूं महाराज इतना सुनते ही कर्ण उठकर के खड़ा हो गया और कर्ण ने ताल ठोकते हुए कहा मुझे भगवान परशुराम की कृपा से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त हुई है मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है कि मेरे सामने युद्ध में कोई ठहर पावेगा भी की नहीं मैं इतना बड़ा धनुर्वेद का ज्ञाता हूं द्रोणाचार्य से सामान्य शिक्षा मैंने प्राप्त की है और विशिष्ट शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की है हां एक बात थोड़ी जरूर है ब्राह्मण ने हमको श्राप दिया कि तुम्हें ब्रह्मास्त्र का विस्मरण हो जाएगा समय पर उससे भी हमको कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो मैं हूँ महाराज इसने इतनी ऊंची बात कह दी ये कहता है कि पिता महत्षतु समीपे द्रोणस्य सर्वे चंद्र मुख्या यथा प्रधाने न बलैन गत्वा पार्थान हनिष्यामी ममई पितामह भीष्म भीष्मष्ट्र के पास रहे युद्ध की जरूरत नहीं द्रोणाचार्य भी धृतराष्ट्र के पास रहे कृपाचार्य भी कुलगुरु धृतराष्ट्र के पास रहे विदुर भी उन्हीं के पास रहे सेना की भी इच्छा लड़े चाहे न लड़े और तो मैं अधिक नहीं कह सकता पांचों पांडवों को समाप्त करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं अरे तुम लोग तो यह समझ लो कि पांडव मारे गए अब तो बड़ा हमारा ताली बज रही होगी उस समय उस समय भीष्म जी उठ करके खड़े हो गए और भीष्मी ने कहा अरे दुष्ट सूत पुत्र सारे विष के बीज का बपन करने वाला तू है इस कुल खानदान को नष्ट करने वाला तू है झूठ कहते सभा में तुझे तनिक भी लाज नहीं आती है उस समय तेरा बल कहां गया था जब चित्रथ नाम के जनधर्म ने काम्यक बन में तुम लोग पांडवों को चिढ़ाने पहुंचे थे बंदी बना लिया था दुर्योधन को और तू घायल होकर प्राण बचाकर भागा था उसमें तेरा बल कहां गया था बता जिस समय विराट नगर से गायों का अपहरण किया गया और छह छह महारथियों के छक्के अकेले छुड़ा दिए थे अर्जुन ने उस समय तू अपने प्राण बचाकर भागा था तब तेरा शौर्य कहाँ चला गया और अब पांडवों को मारने की धमकी दे रहा है निश्चित ही दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं उनमें अहंकार बहुत अधिक होता है तू अपने मन पर काबू रख उठ पटांग मत बोल साक्षात देवेंद्र महेन्द्र ने जो तुझे शक्ति प्रदान की है वो शक्ति भी केशव के चक्र से छिन्न भिन्न हो जाएगी और पांडव कृष्ण की कृपा कवच में सुरक्षित हैं वे पूरे पूरे बच जाएंगे तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा बाणासुर भौमासुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं उनका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है बहुत फटकार लगाई भीष्मी ने यह सुनकर के कर्ण बहुत नाराज हुआ उसने अपने धनुष बाण को उठाकर पटक दिया और कहा जब तक भीष्म जीवित रहेंगे युद्ध में पराजित नहीं हो जाएंगे तब तक मैं न तो सभा में आऊंगा न ही युद्ध के मैदान में जाऊंगा नाराज होके चला गया भीष्म जी बड़ी जोर से हंसे बोले देख ले दुर्योधन जिसके बल पर तू उछल कूद कर रहा था वो तो बड़ी चतुराई से भाग गया ना तो लड़ेगा ना सभा में आएगा तब तू किसके बल का सहारा लेकर इतनी उछल कूद कर रहा है भीष्म जी की सब बात सुनकर सब हंसने लग गए और कर्ण जब तक भीष्म जी का पतन ही युद्धभूमि में हो गया जब तक भीष्म जी सरसैया पर नहीं पड़ गए तब तक कर्ण ने युद्ध नहीं किया बाद में कर्ण आया है युद्ध करने के लिए महाभारत ग्रंथ तो प्रमाण है दुर्योधन ने अपने पक्षी की प्रबलता का फिर वर्णन किया है विदुर जी ने दम महिमा का वर्णन किया है और कहा कि देखो यह दम ही श्रेष्ठ है ब्राह्मणस्वेषण दमोधर्म सनातना पिछले आपके पुत्रों को दमनशील होना चाहिए कौटुंबिक कलह वह जो है विनाश का माध्यम होता है ये तुम्हारे कुटुंब का कलह ही सारे क्षत्रियों के विनाश का कारण बन जाएगा और बताया कि एक समय की बात है एक भील उसने जाल फैलाया दाने बिखेर दिए और पक्षियों ने दाने के लोभ में प्रस्थान किया और महाराज वे जाल में फंस करके ये सब पक्षी फंस गए फंस गए तो वो बहेलिया जैसे ही निकट आया तो वो पक्षी जाल लेकर आकाश में उड़ गए एक साथ उन्होंने मंत्रणा कर ली बोले थोड़ा थोड़ा सब तो जाल के सहित उड़ा ले जाएंगे तो जाल को उखाड़ लिया उन्होंने और सब पक्षी जाल के सहित आकाश में उड़ने लगे पर भील बड़ा बुद्धिमान था वो भील फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा था वो आकाश में जाल लेके उड़ रहे थे पक्षी और वो नीचे नीचे दौड़ता हुआ चल रहा था ऋषियों ने पूछा कि अरे व्याध तुम इन पक्षियों के पीछे क्यों जा रहे हो बोले महाराज इनका पतन जरूर होगा हमें विश्वास है क्यों बोले अभी तो ये एकजुट थे तो हमको चकमा देकर हमारा जाल लेकर उड़ गए और जैसे ही इनमें फूट पड़ेगी झगड़ा होगा वो कहेंगे तू कम मेहनत कर रहा वो कहेंगे तू कम मेहनत कर रहा है जैसे ही झगड़ा होगा एक कहेगा मैं थोड़ा देर सुस्ता हूँ तू मेहनत कर वो कहेगा तू मेहनत कर जब ऐसे इनमें आपसी फूट पड़ेगी तो ये बिल्कुल नहीं उड़ पाएंगे, ये उलझ करके नीचे आ जाएंगे और फिर मैं सब को मार करके खा जाऊंगा ऐसा ही हुआ महाराज जब तक उनमें झगड़ा नहीं था तब तक तब उड़ रहे थे थोड़ी देर में झगड़ा हो गया सब लुढक पुढ़क करके नीचे आ गए ऐसे ही महाराज तुम्हारे पुत्र झगड़ा करके नीचे आना चाहते हैं अंके पुरुष्वराजान धृतराष्ट्र युधिष्ठिर युद्ध तो दुद्धे नई कांते न भवे धन्य है महात्मा विदुर को महात्मा विदुर कह रहे हैं हे राजन आप कृपा करके धृतरा युधिष्ठिर को बुलाकर अपनी गोद में बिठा लीजिए आपकी गोद दुर्योधन के लायक नहीं है आपकी गोद युधिष्ठिर के लायक है यदि आपने युधिष्ठिर को गोद में बिठा लिया तो सब कुछ बच जाएगा यदि आप अब भी दुर्योधन को ही गोद में बिठा करके रखे तो समझ लेना यदि युधिष्ठिर को आपने गोद में बिठाया तब आपकी गोद सुनी नहीं होगी तब आपकी गोद में 101 पुत्र 100, 105 पुत्र होंगे आपकी गोद में और यदि तुमने युधिष्ठिर को गोद में नहीं बिठाया तो तुम्हारी गोद सूनी हो जाएगी एक पुत्र भी तुम्हारी गोद में नहीं रह जाएगा अर्थात तुमको पिंडदान जलदान देने वाला भी कोई नहीं बचेगा अभी भी हमारी बात मान लो धरतराक्ष ने फिर समझाया है फिर भी नहीं माना फिर संजय को बुलाया संजय ने फिर समझाया नहीं माना महाराज गांधारी आई हैं, गांधारी जी ने समझाया नहीं माना व्यास जी ने समझाया है व्यास जी के समझाने पर भी उसने नहीं माना संजय ने भगवान कृष्ण की महिमा बताई है एक अध्याय बड़ा अद्भुत अध्याय है इस प्रकरण में सतहत्तरवा अध्याय इस अध्याय में भगवान के अनेक नामों की बड़ी सुंदर विपत्ति का वर्णन है ये इसको विपत्ति अध्याय ही कहते हैं इसमें भगवान के नामों की बड़ी सुंदर विपत्ति है संजय कह रहे हैं ये श्री कृष्ण ही विष्णु हैं विष्णु शब्द का अर्थ क्या है वासनात्व भूता वसुत्वाद देव यो नि सतो वेद्यो बृहत्वाद विष्णु रुच्य विष्णु शब्द की वित्पत्ति मौना ध्याना योगाच विद्विवारक माधव संवर्तयत्व सर्वतत्वमयधुसूदन सर्व, कृषि भूवाचक शब्दों निर्वृत्ति वाचक विष्णु सद्भाव योगच कृष्णो भवती सात कृष्ण शब्द का अर्थ भी दिया हुआ है सभी भगवान के नामों का अर्थ दिया है धृतराष ने भी भगवान के नामों का गुणगान किया है यह है सत्संग का प्रभाव ईष्विर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना अपने मन का भाव निवेदित किया है ऋषि ने कहा कि भगवान यद्यपि जो होना था सो तो हो गया है अब उन घटनाओं की पुनरावृत्ति या उनके बारे में कहने सुनने से कोई लाभ नहीं है आपकी कृपा से हमने बारह वर्ष और एक वर्ष अज्ञातवास को पूर्ण कर लिया है धर्मतया हम अपने पैतृक राज्य को अपने अधिकार को चाहते हैं हम युद्ध नहीं चाहते हैं हम रक्तपात हो यह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं इसलिए भगवंत बिना युद्ध के ही यदि समस्या का समाधान हो जाए तो इसी बात पर प्राथमिकता रहनी चाहिए इसी बात की प्राथमिकता रहनी चाहिए माधव भवता चैव नाथे नौ पंच ग्रामावृता मया आप मेरे नाथ हैं तो मुझे ज्यादा से प्रयोजन क्या है मैंने तो पांच गांव ही वरण कर लिए हमको पांच गांव मिल जाए पांच पांडव हैं पांच गांव मिल जाए यही हमारे लिए पर्याप्त है कौन कौन युधिष्ठिर कह रहे हैं अवस्थलम ब्रकस्थलम माकंदी वाराणावतम अवतानम चोविंद कंच देवात्र पंचम ये चार गांव ये अवस्थल ब्रकस्थल माकंदी और वाराणत और एक गाँव जो और कोई देना चाहे बताने को हम पांचवा गांव भी बता सकते हैं, लेकिन चार हमें दिए जाए पाँच एक गांव और जो उनका मन हो वो दे दें देखो हमें दुर्योधन की चिंता नहीं है हमें अपने वृद्ध ताऊ जी की चिंता है जो जनमान हैं, हमें अपनी ताई की चिंता है जिसने आँखों पर पट्टी बांध रखी है हमें अपने पितामह भीष्म की चिंता है हमें गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य की चिंता है हमें महात्मा गिदुर की चिंता है क्योंकि ये युद्ध होगा और हम लोग जब उनके सामने मारे जाएंगे तो सबसे ज्यादा पीड़ा इन बड़े बूढ़ों को होगी इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बड़े बूढ़े बुढ़ापे में उनको रोना पड़े ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं यहां तक युधिष्ठिर ने कह दिया युधिष्ठिर कहते हैं कि हमारे शत्रुओं में हमारा शत्रु कौन है हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं हमें शत्रु के रूप में कोई दिखाई नहीं पड़ता द्रोणाचार्य कृपाचार्य तो हमारे गुरुजन हैं। भीष्म भी हमारे गुरुजन ही हैं। उनका बध तो महापाप है और यदि दुर्योधना जि को कहा जाए तो ये भी तो मेरे भाई ही यही है धर्मराज राज की अजात शत्रु का कहते मुझे समझ में नहीं आता कि ये मेरे कोई शत्रु भी हैं क्या पाप क्षत्रिय धर्मो यम वयंक क्षत्र बंध व सनस्व धर्मो वा धर्मो वृत्ता युधिष्ठ कहते हैं क्षत्रियो का युद्ध रूप धर्म पाप रूप ही है हम भी क्षत्रिय हैं अतः हमारा स्वधर्म पाप होने पर भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि अपने क्षत्रियत्व को छोड़कर हम दूसरी वृत्ति को अपना भी तो नहीं सकते हैं शूद्र करो तो शुश्रूषा वैश्या वै पण्य जीविका वयम बधे न कपालम ब्रह्मण सबकी वृत्ति अलग अलग है इसलिए हे भगवान अत्रया प्रणिपाते नई गरीय सी इसलिए भगवान हम लोग न तो राज्य त्यागना चाहते हैं न ही किसी का विनाश चाहते हैं हम तो चाहते हैं कि यदि प्रणिपातेन शांति त्याग यदि नम्रता से प्रणाम कर लेने से शांति स्थापित हो जाए तो हमारे विचार से तो शांति ही श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण का लियो भाई जिनके नाम से सब सेना का संग्रह किया गया वो तो लड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है अब हो गया काम अरे जब लड़ना आप चाहते ही नहीं है तो ये सात अक्षणी सेना का संग्रह क्यों किया गया महाराज जी एक अध्याय में भगवान ने अब हम आपको क्या बताएं बयालीस श्लोकों में भगवान ने ललकारा है बयालीस श्लोकों में भगवान ने ललकारा है आप शांतिपूर्वक मत बैठिए आप युद्ध के लिए कमर कस लीजिए यही है नटवर नागर की लीला युद्ध के शांति प्रस्ताव का खंडन कर रहे हैं भगवान और कह रहे हैं कि महाराज आप क्या कर रहे हो न चैवस नैश्चिकम कर्म क्षत्रिय विषाम पते आहुआश्रमण सर वे न भिक्षम क्षत्रियरे नैश्चिक कर्म जो आप चाहते हैं या क्षत्रिय का नैश्चिक कर्म नहीं है सभी आश्रम भीख मांग सकते पर क्षत्रिय को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए आप मांग रहे हैं कि पांच गांव हमको दे दो ये मांगना क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं है वो तो या मर जाए या आपने पराक्रम से ले ले स्वधर्मा क्षत्रिय थे वह कार्पण्यम न प्रशस्त थे ये दांत निकालना और दीनहीन जैसी बात करना घिघियाना शत्रु के सामने ये क्षत्रियो को शोभा नहीं देता है इसलिए विक्रमस्व महाबा यही शत्रुन परम आप दि... पराक्रम का सहारा लीजिए और अपने शत्रुओं को नष्ट कर दीजिए महाराज आपकी छाती भी कैसी कठोर है हमारी समझ में नहीं आता है कि भीष्म द्रोण कृपाचार्य जिस सभा में बैठे हो ध्रतराज जिस सभा में हो उस सभा में पांचाली द्रौपदी को आकृष्ट कैसे से रुदती सभाम राजसंसदी केस पकड़कर घसीटी गई द्रौपदी और उसका तिरस्कार किया गया इतने बड़े तिरस्कार को भी आप सहन करके शांति करना चाहते हैं निश्चित ही आपका हृदय बड़ा कठोर है इसीलिए आपका हृदय विचलित नहीं होता है इसलिए महाराज हमारा विचार तो यही है की दुर्योधन नल मद्य तुम जीव तथईव सभी कन्पते कथचित परम ते ये पुरस्ता समृद्धम जूते हृतम पांडव मुख्य राज्यम भगवान के इस उत्साह वर्धक प्रवचन का खंडन भीमसेन ने किया विचित्र बात है जो भीमसेन कभी शांति के समर्थक नहीं रहे वो भैया युधिष्ठिर के शांति प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की बातों का खंडन कर रहे हैं इससे समझ लो भीमसेन की अपने भाई युधिष्ठिर के प्रति कितनी भक्ति है उन्होंने देखा कि हमारे भैया जी की तो एक एक बात का खंडन कर दिया भगवान ने बोले नहीं ये ठीक नहीं है आमे तद्रवी एवम राजा शैव प्रसंसती अर्जुनो नहीं वो युद्धार्थी भूयसी ही दयाजने मैं भी महाराज युधिष्ठिर के शांति प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूँ राजा युधिष्ठिर का भी मत यही है अर्जुन भी युद्ध के इच्छुक नहीं है क्योंकि अर्जुन में दया भरी हुई है फिर आप क्यों पीछे पड़े हो युद्ध के ये कहा नहीं उन्होंने लेकिन बिना कहे अर्थ स्पष्ट हो गया कि हम लोग चाहते नहीं तो आप क्यों उत्साह युद्ध का दिला रहे हो भगवान श्रीकृष्ण ने अब भीमसेन पर धार धरी भीमसेन को पहना किया भगवान ने भगवान ने कहा कि दादा भीम जी आश्चर्य लगता है सूर्य पूर्व की अपेक्षा पश्चिम से उदित होने लग गया क्यों आपकी प्रकृति में इतना बड़ा परिवर्तन आप शत्रुओं को दंड देने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं सौ तो कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं गदा युद्ध में दुर्योधन की जंगा को विदीर्ण करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और इतना ही नहीं दुशासन का वध करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं वो सब तुम्हारे प्रतिज्ञाएं कहा चली गईं? अरे नचस जागरशी जागर परंतपो घोरा मशांताम रूसती यदावाचम प्रभात से महाराज कोई समय ऐसा था कि आप ठीक से सोते नहीं थे आप भोजन नहीं करते थे आपको निद्रा नहीं आती थी औंधे मुंह लोटे रहते थे हमेशा क्रोध से भरी हुई बातें करते थे लेकिन आज तुम्हारे क्या हो गया तुम्हारी भ्रकुटी टेढ़ी रहती थी दाँत पीसते रहते थे होठ चबाते रहते थे वह शत्रों के ऊपर जो आप रोष छोड़ना चाहते थे वह रोष कहा चला गया आपके स्वभाव के अनुरूप यह नहीं है भीमसेन हंसने लगे भीमसेन बोले कि भगवान आपने हमारे मन की बात कह दी हम हैं तो बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन हमारे बड़े भैया युद्ध स्थिर रो रहे हैं वो कहते हम गुरुजनों से लड़ेंगे ही नहीं तो हम तो इनसे आगे थोड़े ही हम तो इनके पीछे हैं जब यही नहीं लड़ना चाहते हैं तो हम अपने युद्ध की बात कहकर के वाणी को व्यर्थ क्यों करें इसलिए हम ऐसा कहने लग गए हमारा रोष आज भी कम नहीं हुआ है और बोले महाराज अपनी बड़ाई करना बहुत बुरा है सत्पुरुष कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं लेकिन बात कहने की आज आए तो अपनी बात कहने से भी चूकना नहीं चाहिए यदि आप हमारे वचनों को आत्म प्रशंसा में न ले तो मैं कहूँ भगवान का जरूर कहो आप जो कहोगे सत्य कहोगे झूठ बोल नहीं सकते बोले तो पश्चे में रोज श्री कृष्ण ययो रा प्रया अचले चा प्रतिष्ठे चा प्यनते सर्व मा यदि मैं सहसा क्रुद्धे समय याताम शिले इव अहमे निगृहणीयाम बाहुभ्याम सचरा चरे हे भगवान ये धरती है और ये आकाश है ये कभी टकराते नहीं है कथनचित दो प्रचंड शिलाओं की भांति ये धरती और आकाश टकराने लग जाएं तो मैं अपनी भुजाओं से एक भुजा से आकाश को रोक दूंगा और एक भुजा से धरती को रोक दूंगा इतना पराक्रम है मेरे भीतर अहम बाहुभ्याम निगृहणीयाचराचरे भुजाओं से मैं निगृहित कर दूंगा इसलिए आप अपने आप हमको ऐसे नहीं समझें कि हमारा प्रभाव कहीं चला गया है हम तो हर समय लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं समझ लो नीदंती मज जानो नम, नम मोदी पते मन सर्वोका दविक्रुद्धा भयम विद्यते मम किंतु सौहृद में वै तत्कृपया मधुसूदन सर्वास्थ शिक्षे संक्लेशान मात्मनो भरता नशन हे भगवं मेरी मज्जा सूख नहीं गई है मेरा रक्त पानी नहीं हो गया है शत्रुओं के प्रभाव को सुनकर के मैं थरथर -थर नहीं कांप रहा हूँ केवल यही चाहता हूँ केवल राज्य के लिए इतना बड़ा रक्तपात न हो यह मन हमारा भी है भगवान श्री कृष्ण ने भीम को आश्वासन दिया और कहा हम तो केवल तुम्हारे भीतर छिपे हुए भाव को जानना चाहते थे इसलिए हमने थोड़ी कठोर बातें कहकर आपको आपकी क्रोधाग्नि को धका दिया प्रज्वलित कर दिया वस्तुता तो हमारा भी मन यही है कि हमारे प्यारे भक्त पांडवों की अपीर्ति न हो इसलिए मैं भी शांति चाहता हूँ कितनी सुंदर बात भगवान ने कही भगवान कहते हैं अहम ही विभत शोर भविता संयोग सती धनंजय शीत काम हो नहीं युद्धम न कामये युद्ध के आरंभ होने पर मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा यही अर्जुन की इच्छा है और यही मेरी भी इच्छा है किंतु फिर भी न मैं युद्ध चाहता हूँ न अर्जुन युद्ध चाहते हैं अर्जुन ने भी अपने मन की बात कही कि भगवान कथम ही पुरुष हो जाता क्षत्रिय सुधनुरा समाह तो निवरते तो प्राणत्यागे त्यागे प्युपस्थिति क्षत्रि कुल में उत्पन्न हुआ कोई वीर पुरुष धनुधर ऐसा कौन है जो प्राण त्याग का अवसर आवे गीर गति को प्राप्त होने का अवसर आवे और फिर वह युद्ध में पीछे चला जाए अर्थात कोई भी क्षत्रिय युद्ध में पीछे नहीं जा सकता है वो तो आगे बढ़ता है इसलिए भगवान मैं कमजोर नहीं हूँ लेकिन फिर भी बड़े भैया शांति चाहते हैं, इसलिए मैं उनके शांति प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ अब ये बातें हम एक एक अध्याय का एक एक जिस लोग कह रहे हैं समझिए एक एक अध्याय में एक एक ने उत्तर दिया है अर्जुन का एक अलग उत्तर, फिर अर्जुन का उत्तर एक अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया है फिर नकुल जी ने कहा है फिर एक अध्याय में सहदेव जी ने कहा है और सबकी बात कहने के बाद सात ही उठकर खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं शांति का प्रस्ताव हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है युद्ध होना चाहिए युद्ध ही समस्या का समाधान है हम क्यों भीख मांगेंगे हम कोई कमजोर हैं? हम कोई कायर हैं? जो हम अपने पक्ष को निर्बल सिद्ध नहीं करना चाहते हैं। शांति प्रस्ताव अपनी ओर से प्रेरित करके हाँ यदि वे डरे हुए हों तो शांति प्रस्ताव उनकी ओर से हमारे पास आना चाहिए हम क्यों शांति प्रस्ताव लेकर के जाए भ्रष्टा ने भी समर्थन किया है सात्विकी की बात का अब सबसे पीछे द्रौपदी की बारी आई है द्रौपदी ने रोते हुए भगवान से कहा कि हे प्रभु मेरी भी बात सुन ली जाए क्या अन्यत्र ब्राह्मणता सर्वपापे पापे गुरुर गुरु सर्व सर्ववरणाना ब्राह्मण प्रसताग्रभुत हे भगवान धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय का कर्तव्य है कि तो वह ब्राह्मण को छोड़कर जो भी उसके सामने आ यदि वह धर्म से विरुद्ध है तो क्षत्रिय को संकोच नहीं करना चाहिए उसका अपना और पराया कोई नहीं है धन्य है द्रौपदी की ब्राह्मण भक्ति द्रौपदी कह रही है ब्राह्मण समस्त वर्णों का गुरु होता है इसलिए ब्राह्मण पाप में भी डूबा हो सर्व पापे स्वस्थिता पाप में अवस्थित ब्राह्मण का भी बद नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण वस्तुओं का वह प्रथम भोगता है अग्र है इसलिए क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए और इन कौरवों को समाप्त अवश्य करना चाहिए ये हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं यह विचार करके उन पर दया नहीं करनी चाहिए हे भगवान एक तो मैं द्रुपद महाराज की पुत्री हूँ फिर यज्ञ वेदी के मध्य से हमारा जन्म हुआ है फिर हे श्री कृष्ण मैं धृष्टद जुम्मन की बहन हूँ और तबक तब, तब कृष्ण प्रिया सखी आपकी प्यारी सखी हूँ और इतना ये तो मैं मुझे अपने मातृ कुल से गौरव प्राप्त है और जब मेरा विवाह हुआ तो आज प्राप्ता आज वंश की कुल बधू में हुई और पा महात्मा पाण्डु की कुल बनी कुंती जैसी सास मुझे प्राप्त हुई और इंद्र के समान तेजस्वी पांच पति पांडव मुझे प्राप्त हुए और पांच पांच वीरों को मैंने जन्म दिया अहमन्यु भी मेरा पुत्र ही है क्योंकि अर्जुन का पुत्र है तो मेरा ही पुत्र है मेरी बहन सुभद्रा का पुत्र है तो मेरा ही पुत्र है और महाराज मुझे इस प्रकार की द्रौपदी को साहम के प्राप्ता परिकृष्टा सवांगता पश्यता पांडु पुत्राणाम जीवती जीवति केशव इतना प्रेम है द्रौपदी का श्री कृष्ण के प्रति वो कहती है इतनी विशिष्टता होने के बाद भी केश पकड़कर मुझे दरबार में घसीटा गया दासी कहकर के मुझे पुकारा गया पांडवों के देखते हुए ऐसा अत्याचार किया गया और त्वी जीवति केशव शवई जीवति जीवती का है आपके जीवित रहने का तात्पर्य धराधाम पर विराजमान होते हुए भी ऐसा अपमान आपकी भक्ता द्रौपदी को उठाना पड़ा सभा में मैं दासी बन गई इसलिए हे भगवन आप ऐसा न कहें कि मैं आप पर आरोप लगा रही हूँ पा पामिति पा मित्र गोविंद मनसा चिंतित उस समय संसार में मेरी किसी ने सहायता नहीं की हे गोविंद मेरी रक्षा करो हे गोविंद मेरी रक्षा करो ऐसा पुकारने पर आपने ही वस्त्रावतार लेकर मेरे शील की मेरे सतीित्व की रक्षा की थी हे भगवान अब आप सब शांति का समर्थन कर रहे हैं ये बातें सब भूल गए धर्मराज भी शांति चाहते हैं ये महाबाहु महावली भीमसेन भी शांति चाहते हैं गांधी अर्जुन भी शांति चाहते हैं नकुल सहदेव भी शांति चाहते हैं और आप भी शांति चाहते हैं तो हे नाथ कान खोलकर सुन लीजिए यदि आप और ये पांडव हमारे इस अपमान का बदला नहीं लेते हैं तो मेरा आप लोगों पर तो कोई बस है ही नहीं यदि भीमा अर्जुनौ कृष्ण कृपण संधि का मुकौ पिता में सह पुत्री महारथई यदि अर्जुन और भीमसेन भी शांति चाहते हैं आप भी शांति चाहते हैं तो करियर शांति का प्रस्ताव मैं अपने पिता के पास रोंगी मेरे पिता द्रुपद वृद्ध अवश्य हैं लेकिन मेरे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे मेरे पांच पांच पुत्र युद्ध करेंगे मेरा पुत्र अभमन्यु मेरे लिए युद्ध करेगा पंचचैव महावीरिया पुत्रामे मधुसूदना पुरस्कृत को आगे करके युद्ध करेंगे ऐसा कह करके अपने साड़ी से अपना मुंह ढक करके फूट फूट करके द्रौपदी रोने लगी उसमें भगवान भी रो पड़े भगवान ने अपने पीताम्बर से द्रौपदी के आंसू पहुंचे और कहा अब तुम रोना बंद करो रोना बंद करो अचिरा दृक्ष से कृष्णे रुद्रतीर भरत अब तुम रोना बंद कर दो अब वह समय बहुत जल्दी आने वाला है जैसे आज तुम विलख विलख कर रो रही हो ऐसे ही भरत वंश की स्त्रियां रोएंगी जब उनके पति वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए इसलिए तुम जल्दी ही शत्रुओं को युद्ध में मारा हुआ देखोगी श्री द्रौपदी जी ने कहा माधव आप शांति दूत बन के जा रहे हैं शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं लेकिन इन केशों को देखिए ये केश खुले हुए हैं उलझ करके जटा बन चुके हैं मैंने निश्चय किया है भारतीय नारी पर अत्याचार करने वाले दुष्ट उनका रक्त जब तक यह धरती पान नहीं करेगी तब तक मैं इन केशों में तेल फुलेल नहीं लगाऊंगी इन केशों को काढ़ूंगी नहीं और इन केशों की चोटी गूथूंगी नहीं दे नहीं गूथूंगी ये कब तक खुले रहेंगे इनको ध्यान में रखकर के शांति प्रस्ताव लेकर जाना ऐसे मत जाना भारतीय नारियों के लिए केश खोल करके रखना शुभ लक्षण नहीं है अशुभ लक्षण है वेणी बांध करके रखनी चाहिए यही नारी का सौभाग्य है सौभाग्यवती माताओं के लिए यह निर्देश है लेकिन आज आज तो केस झिटका करके खोल करके दो चुटिया दो चुटिया गूथने की परंपरा रही है माताओं में एक वेणी धरा दीना एक वेणी धारण करने की परंपरा किसी विशेष परिस्थिति में जब पति प्रदेश गया हो नहीं तो दो चोटियां गूथने की परंपरा भारतीय नारियों की रही है सनातन धर्म के अनुसार अब तो महाराज शायद आजकल की नई पढ़ी लिखी लड़कियां तो छोटी गूथना ही नहीं जानती होंगी की छोटी भूथी कैसे जाती है केशों को कटवाना छटवाना कैची चलवाना यह उनके सौभाग्य का विनाशक होता है कुछ धर्म वाले गुरुजी कहते थे सदवा स्त्री के मस्तक पर कैची चले तो यह उसके सुख और सौभाग्य का क्षय करती है नहीं चलनी चाहिए और गुरुजी तो एक बात और कहते थे गुरुजी कहते थे कहते थे कि ब्राह्मण के मस्तक पर कैची चलती है तो उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है इसलिए ब्राह्मण या तो पूरे केस रखावे या पूरे बना करके रखे अर्ध क्षौर ब्राह्मण के लिए वर्जित है और इस मर्यादा का गुरुजी ने जीवन भर पालन किया गुरुजी कहते थे कि यज्ञोपवीत संस्कार से लेकर के और बोले अब तक हमें स्मरण नहीं है कि हमारे सिर पर कभी कैंची गई हो हमें स्मरण नहीं बड़ा पवित्र और बड़ा ऋषि जीवन था गुरु जी का तो इस कथा के माध्यम से हमारा निवेदन है माताओं को अपनी परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए उन्हें खुले केश या खुला मस्तक नहीं रखना चाहिए उन्हें हमेशा केश बांधकर और दो वेणी धारण करनी चाहिए बिना वेणी के नहीं रहना चाहिए यही उनके लिए विधि है भगवान श्री कृष्ण ने हसनापुर को प्रस्थान किया है और उस समय युधष्ठ भगवान श्री कृष्ण से माता कुंती के लिए संदेश भेजा है माताजी को प्रणाम कहना माताजी को यह कहना यह कहना और कौरवों के लिए भी संदेश भेजा है कार्तिक मास के रेवती नक्षत्र में मैत्र नामक मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण ने स्वस्थ वाचन पूर्वक अग्नि में आहुति दे करके ब्राह्मणों का पूजन और दक्षिणा आदि से संतुष्ट करके शरद ऋतु के अंत में और हेमंत ऋतु के आरंभ में पांडवों के शांति दूत के रूप में भगवान ने यात्रा का आरंभ किया है बोलो भक्त भगवान की उस समय जब भगवान शांति दूत बनकर के जाने वाले हैं बड़े मंगल में चिन्ह होने लगे मंगल में शगुन वहाँ उपस्थित हो गए इधर पांडवों के पक्ष में जितने शगुन होते हैं कौरवों में उतने ही अपशगुन होते हैं असगुन वहां होते हैं और महाराज जी भगवान शांति दूत बनकर जा रहे हैं तो भगवान की जमात खूब लंबी चौड़ी हो गई कितने लोग थे भगवान की जमात में भगवान की जमातियों के नाम सुन लीजिए वशिष्ठो वाम भूरिद्युम्नो भूरीद्युम्नो शुक नारद वाल्मीका मरुत् कुशिको भृगु देव ब्रह्म श्रेष्ठ कृष्णम यदु सुखाव प्रदक्षिणमर्तन तहता बस बासवानुजम कहते हैं वशिष्ठ बामदेव भूरिद्युम्न गय शुक्र नारद वाल्मीकि मरुत कुशिक भ्रभु आज जितने ब्रह्म ऋषि देव ऋषि वे सब भगवान के निकट आए भगवान ने सबका आदर किया है उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा की है और कहा है कि भगवान हमारा भी मन है आपके साथ चलने का भगवान हंसने लगे भगवान ने कहा हे ऋषियों आप क्यों चलना चाहते है बोले हम इसलिए चलना चाहते हैं। कि आपका वह भाषण होगा राज संसद में राज दरबार में आपका भाषण होगा और आप वह परमात्मा हैं जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है तो आज आपके वक्तव्य में सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा तो आपकी वाणी से धर्म तत्व धर्म के मर्म को समझने की अभिलाषा से हम ऋषि लोग प्रस्थान कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि भगवान आपकी बातों को प्रमाणित करने वाले भी तो चाहिए तो आप जो कुछ दरबार में कहेंगे उनको हम ही, हम लोग ही प्रमाणित करेंगे इसलिए हम आपके साथ चलना चाहते हैं भगवान ने कहा ठीक है भगवान चले हैं व्रतस्थल में भगवान ने विश्राम किया है दुर्योधना ने शुनी की सलाह पा कर के धरतराष्ट्र की अनुमति लेकर के श्री कृष्ण के स्वागत के लिए बड़े बड़े तैयारियाँ की लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मार्ग में बनी हुई उन उपभोग सामग्रियों का अभिनंदन नहीं किया क्योंकि भगवान जानते हैं एक सल्ले तो चक्कर में फंस गए सुख सुविधा के अधीन होकर के ही बोले अब हम दुर्योधन के पक्ष से लड़ेंगे भगवान बोले हमें इसकी सुविधा नहीं चाहिए ब्रकस्थल में दुर्योधन ने बड़ा सुंदर स्थल बनाया था वह सारी व्यवस्थाओं से संपन्न था लेकिन ता सभा के रत्नानी विवधानी चमीक्ष सार उपास्यत उपासु सदम तगवान ने आख उठा करके भी उन तंबू के ऊपर और वो बढ़िया बढ़िया जो स्वागत द्वार बनाए गए थे गुलाब जल छिड़का गया था उस व्यवस्था की ओर भगवान ने आंख उठा कर नहीं देखा भगवान शीर्थ से चले गए ये है भगवान की भक्त वत्सलता क्यों न हो भगवान के त्रिमुख का वचन है भगवान कह रहे हैं अण्वप्युपाह भक्त प्रेमणा भूरियव मे भवेत भूयक्तोपहृतम नमे तो कल्पते अणुमात्र वस्तु भक्त मुझे प्रेम से अर्पित करे तो प्रेम की महिमा के कारण वह एक कण एक अणु सुमेरु के समान हो जाता है और अभक्त विमुख प्राणी बड़ी से बड़ी राशि मुझे अर्पित करे तो नमे तोषाए भगवान तो आत्माराम आपकाम है उन्हें किसी पदार्थ से तृप्त होने की आवश्यकता थोड़ी है भगवान ने उसको नजर से भी नहीं देखा भगवान वहां पहुंचे हैं धरतराष्ट्र ने स्वयं आगे बढ़कर भगवान की अगवानी की है और उन्हें भेंट अर्पित की है दुस्तासन के महल में ठहराने का विचार प्रकट किया है महाराज दुस्टासन का बड़ा सुंदर महल है इस महल में आपका निवास अच्छा रहेगा भगवान ने दुस्तासन च्रहम दुर्योधन गृहा तदज क्रियताम क्षिप्रम सुसमृष्ट मलंकृतम बोले दुस्टासन का भवन जो दुर्योधन के भवन से भी ज्यादा सुंदर है उसको तैयार कर दिया जाए महाराज विदुर जी ने धृतराष्ट्र को फिर समझाया है हे महाराज अब साक्षात परमात्मा भगवान श्री कृष्णा दूत बनकर के आए हैं इनके शांति प्रस्ताव को ये जो कुछ कहना चाहते हैं इनकी बातों को एक तरफा स्वीकार कर लेना यदि नहीं करोगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी और महाराज आप भी बड़े मायावी स्वभाव के हैं आप सुख सुविधा देकर धन देकर श्री कृष्ण को अपने अधीन करना चाहते हैं इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी आप धन देकर पांडवों की ओर से कृष्ण को फोड़ नहीं सकते हैं भगवान तो ठहरा दिए गए निवास में आइए मंत्रणा चल रही है दरू जी की बात सुनने के बाद भीष्म जी ने भी समर्थन किया बोले हाँ बिल्कुल ठीक है भगवान आए हैं दूत बन करके वे जो कुछ भी कहें वो सबके लिए हितकारी है इसलिए उनकी बात स्वीकार की जानी चाहिए सबका एक ही मत था लेकिन महाराज यद तु कार्यम महावाहो मनसा कार्यतांगतम सर्वोपायन तत्शक्यम कनचित कर तुम्य था इस सबकी बातों को सुनकर के धृतराष्ट्र ने जो बात कही वो बड़ी गोलमटोल थी धृतराष्ट्र बोले कि कृष्ण जो करना चाहते हैं होता तो वही है वे जो मन में ठान लेते वो हो जाता है कोई सारे उपाय करके उलट नहीं सकता उनकी बात को कोई उलट नहीं सकता क्योंकि वे साक्षात सत्य संकल्प हैं यश सुनकर के दुर्योधन बोला बोले देखो आप अच्छी प्रकार से महाराज सुन लीजिए पांडवों के साथ मेल जोल करके मैं नहीं रह सकता उनके साथ मेरी गुजर बसर नहीं हो सकती हाँ एक बात जरूर है पांडवों के पक्ष में वासुदेव कृष्ण को छोड़कर है कौन तो मेरा विचार तो ये है परायणम पांडवाना मेत स्वामी जनार्दनम पांडवों के प्रबल पक्षपाती कृष्ण को मैं कैद कर लूंगा अकेले ही तो आए कोई सेना लेके तो आए नहीं और तो हमारे घर में रुके हैं, नजरबंद कर लूंगा कारागार में डाल दूंगा और जब बेचारे कृष्ण शांत दूत बन के आए हैं वे लौट के जब नहीं जाएंगे तो पांडव उत्साहहीन हो जाएंगे फिर उत्साहहीन अपने शत्रुओं को समाप्त करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी यह सुनकर के धृतराष्ट्र बड़े दुखी हो गए विमन हो गए और कहा बेटा दुर्योधन ये तेरे खोटे विचार अच्छे नहीं हैं ऐसा मत कर महाविनाश हो जाएगा भीष्म जी उठ के खड़े हो गए और भीष्म जी ने कहा कि अरे धृतराष्ट्र क्या हो गया महाराज आपको आप अपने दुष्ट पुत्र पर तनिक भी अंकुश नहीं लगा सकते जैसे कोई मूर्ख आकाश को मुट्ठी में करना चाहे वायु को मुट्ठी में पकड़ना चाहे ऐसे ही यह महामूर्ख श्रीकृष्ण को बंदी बनाना चाहता है ये श्री कृष्ण का श्री कृष्ण को समझता नहीं है भगवान श्री कृष्ण का स्वागत हुआ है और भगवान श्री कृष्ण दुष्टासन के सजे धजे घर में नहीं गए भगवान श्रीकृष्ण विदुर जी के घर में गए महाभारत के विदुर चरित्र में और श्रीमद भागवत के विदुर चरित्र में अंतर है अंतर इसलिए है क्योंकि कल्प भेद के कारण कथा में अंतर है भागवत के विदुरजी तो छोड़ के चले गए हैं धनुष बाण भी त्याग दिए मंत्री पद भी छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा में चले गए हैं लेकिन महाभारत में जिन विदुरजी का चरित्र है वो विदुरजी कहीं छोड़ के गए नहीं है वे महल में ही निवास करते हैं लेकिन अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाने से बचते हैं कन्दमूल फल आदि का आहार करके वे महल में ही निवास करते हैं। भगवान ने कहा हम तो महात्मा विदुर के ही महल में रहेंगे हम विदुर की कुटी में रहेंगे हम दुस्शासन के घर में नहीं रहेंगे भगवान ने विदुर का घर विदुर का आतिथ्य स्वीकार किया केला और छिलका खिलाने वाली घटना का वर्णन यहाँ नहीं है लेकिन सूरदासी रासी कबीरदासी नरसिंह मेहता आदि अनेक संतों ने विदुर के आतिथ्य की बात कही है दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई तो इतने महान भावों ने संतों ने कहा है तो संत मत को भी सर्वथा नकारा नहीं जा सकता है संत मत भी प्रमाण है भाव से अविरुद्ध हो होने पर और भक्तमाल ग्रंथ भक्तिकाल की रचना है उसमें तो प्रियादास की टीका में लिखते ही है करीब 400 वर्ष पहले प्रियादास की टीका में लिखते ही है विदरानी के चरित्र को तो भले ही अलग से महाभारत में उसका वर्णन न हो लेकिन इतने संतों ने इस लीला का अनुभव किया है इसलिए यह भी अप्रमाण नहीं है यह भी प्रमाण ही है संत को भी प्रमाण मान करके भाव के अनुरूप इसे कहना चाहिए क्योंकि ये भक्ति का पोषण करने वाला चरित्र है भक्ति का पोषण करने वाला चरित्र है भगवान ने दुर्योधन के आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया जो खास संधि था भगवान का और भगवान ने परम अतिन प्रेमी अनुरागी निष्काम प्रेमी ज्ञानी भक्त महात्मा विदुर के आतिथ्य को स्वीकार किया भगवान पदार्थ के भूखे नहीं भगवान प्रेम के भूखे हैं भगवान का कैसा आतिथ्य बिदुरु जी ने किया महाभारत में विस्तार पूर्वक वर्णन है और भगवान की स्तुति भी श्री बिदुरु जी ने की है भगवान श्री कृष्ण कुंती के निकट आए हैं और कुंती को का समाचार पूछा है कुंती रुदन करने लगी है और कहा कि भगवन हमें बड़ा कष्ट हो रहा है क्षत्रिय धर्म का तिरस्कार करते हुए आप भी शांति प्रस्ताव लेकर के आए हैं क्या हमारे पुत्र बिल्कुल कायर हो गए हैं उनमें बल नहीं रहा उनमें धैर्य नहीं रहा उनमें उत्साह नहीं रहा और एक विदुला क्षत्राणी का उपाख्यन करके भगवान को कुंती ने कहा विदुलानी का विदुला का चरित्र सुनाना हमारे पुत्रों को एक महान वीरांगना क्षत्राणी विदुला थी उसके पति वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठा था शत्रुओ ने चढ़ाई कर दी और वह बेचारा युद्ध में पराजित होकर आकर अस्त्र शस्त्रों से घायल होकर के महल में आकर विश्राम कर रहा था उस समय विदुला ने अपने पुत्र को फटकारा अरे मूर्ख तू आज पैदा होकर क्षत्राणी के गर्भ से विश्राम कर रहा है इसकी अपेक्षा तू जन्म ही न लेता तो मैं उतना दुखी नहीं होती एक ही दुख तो होता कि मैं पुत्रवती नहीं हूँ लेकिन तेरे जैसे कायर के कारण मेरी कोख कलंकित हो रही है तेरे पिता श्रेष्ठ थे जो युद्ध में जिन्होंने पीठ नहीं दिखाई नीरगति को प्राप्त हुए और तू यहाँ विश्राम कर रहा है कायरों की तरह उसने कहा माँ मैं तेरा एकमात्र पुत्र हूँ और तू जानबूझकर बूझ शत्रुओं की अग्नि में मुझे झोंकना चाहती है क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी तो तू प्रसन्न होगी बोले हाँ यदि तू विजयी होकर आएगा तो मैं तेरी आरती उतारूंगी और यदि तू वीरगति को प्राप्त होगा तो मैं समझूंगी क्षत्राणी जिसके लिए संतान पैदा करती है वो काम पूरा हो गया कह देना मैं विदुला हूं मैं अपने पुत्रों को कायरता का उपदेश नहीं दे सकती महाभारत कैसा दिव्य ग्रंथ है, है? महाभारत मानव जाति के लिए कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगा संपूर्ण मानव जाति के लिए परम प्रासंगिक है महाभारत हम तो आपसे सही कह रहे हैं आज अन्य कथाएं जो हो रही हैं और वो भी मनोरंजन प्रधान कथाएं हो रही हैं उसकी बजाय महाभारत जैसे ग्रंथ की कथाएं होनी चाहिए और वक्ताओं से हमारी प्रार्थना है उन्हें इस महान धर्मशास्त्र का आद्योपांत पाठ अवश्य करना चाहिए उन्हें अवश्य इसका अध्ययन करना चाहिए वस्तुतः महाभारत महाभारत है भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने कहा हे श्री कृष्ण बड़े बड़े सुंदर व्यंजन आपके आतिथ्य के लिए बनाए गए हैं आप उनको ग्रहण करें आप उनको आप भोजन करें भगवान ने स्वीकार नहीं किया भगवान ने कहा कि देखो तुर्योधनो राजा वाष्णेयम जयतांबरम निमंत्रय भोजन नाभिनद केशवा भगवान ने उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया अभिनंदन नहीं किया तब दुर्योधन ने भगवान से पूछा कि प्रभो कस्मा अन्नानि पानानि बासासी सैना चुपनीता नाग्रही जनादन हे जनार्दन हमने बहुत सुंदर आपके लिए महल सजवाया था इसमें आप विश्राम करेंगे इतने सुंदर सुंदर पदार्थों को आप भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे लेकिन आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया क्या बात है क्या पांडव ही आपके सगे हैं हम आपके अपने नहीं हैं, हम सगे नहीं हैं, क्या धृतराष्ट्र संबंधी नहीं है हे चक्र गा धारण करने वाले मधुसूदन आपने हमारा आतिथ्य क्यों स्वीकार नहीं किया भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा कृतार्था भुंजते दूता पूजा गृहणंती शैव ही कृतार्थम अहम भारत इतना चतुराई भरा उत्तर है भगवान का इतना बढ़िया उत्तर है भगवान ने कहा हम रिश्तेदार बनके के आई नहीं तुम रिश्तेदारी की दुहाई दे रहे हो तुम संबंधी हमें ये दुहाई दे भगवान खास संबंधी समझिए दुर्योधन के दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से भगवान के पुत्र सांब का विवाह हुआ है खास संबंधी समझिए भगवान का दुर्योधन भगवान बोले हम रिश्तेदारी में खीर मालपुआ खाने नहीं आए हैं लुचई खाने नहीं आए हैं हम हलुआ खाने नहीं आए हम दूत हैं शांति का प्रस्ताव लेकर के आए हैं यदि हमारा आने का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा तो मैं अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करूंगा जब तक हमारे आने का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तब में आपके स्वागत सत्कार को आपके अन्य जल को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता कृतार्थ वाकृत वयम मधुसूदन यथा महे पूजे तुम दास न भगवान ने कहा कि देखो हम तो भोजन नहीं करेंगे तुम चाहे जो कुछ करो हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे इसलिए भोजन नहीं करेंगे कि दो ही परिस्थितियों में भोजन होता है किन परिस्थितियों में भोजन होता है भगवान ने कहा या तो मेरे भीतर भूख हो, हो या तेरे भीतर प्रेम हो तेरे भीतर प्रेम नहीं है और मेरे भीतर भूख नहीं है इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा नहीं किया भगवान अब इन भले आदमी से पूछा जाए भगवान से यहाँ तो आप कहते हम भूखे नहीं है पर बिदुरु जी के यहाँ जाकर भोजन क्यों कर रहे हैं इसका मतलब है दुर्योधन जैसे विमुख के स्वागत की भूख भगवान को नहीं है विदुर जैसे अकिंचन निष्काम प्रेमी भक्तों की सेवा को ग्रहण करने की भूख भगवान में सदा सर्वदा बनी रहती है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय कहते हैं तत्न्यायी सार्धम मरधिर सवाहा विदुरान नानि बुबुजे सुचीन गुणवंत कहते बिदुर जी के अत्यंत पवित्र अन्न को भगवान ने अपने साथियों के सहित खाया महाराज जी एक बड़ी ऊंची बात है वशिष्ठ बामदेव आदि जितने ऋषि हैं उन ऋषियों के सहित भगवान बिदुरु जी के घर में पधारे हैं और सब ऋषियों ने भी वही प्रसाद खाया है कितनी ऊँची बात है, है? इसलिए लिखा भगवान ने अपने संपूर्ण परिकर के सहित विदुर जी के घर में अत्यंत स्वादिष्ट रसवंत और फलवंत सुंदर पवित्र भगवान ने पदार्थों को ग्रहण किया है विदुर जी ने सारी बात भगवान को पहले से ही बता दी कि आपको बंदी बनाने का विचार भी है और आपका प्रस्ताव नहीं माना जाएगा और भगवान को यहाँ तक बिदुर जी ने कह दिया कि आप यहीं से वापस हो जाइए आपको दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दुर्योधन ने खुलकर कह दिया है कि सुई की नौक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी इसलिए आप व्यर्थ श्रम क्यों कर रहे हैं आपका आना भी अनुचित है और आपका प्रस्ताव रखना भी अनुचित है लेकिन भगवान ने बिदुर जी से कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है विनाश तो दुष्टों का हम भी चाहते हैं देखो भगवान चाह लेते तो शांति दूत बनकर आने की भी जरूरत नहीं थी तारा को भगवान ने अठाराध्याय गीता सुनाई बोलिए तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरिली माया इनके तो संकल्प में ज्ञान है तेने ब्रह्म याद कवे मोहित सूरया तो भगवान संकल्प करते और ज्ञान हो जाता लेकिन भगवान भीतर से संकल्प तो ये किए हैं कि इन दुष्टों की समझ में नहीं आना चाहिए नहीं तो धरती का भार कैसे उतरेगा और ऊपर ऊपर से बढ़िया चतुराई की बातें कर रहे हैं इसलिए भगवान ने कहा बिदुरु जी घबराओ मत हमने जो सोच रखा है वो ना तो वही है लेकिन फिर भी हमें दरबार में जाकर अपनी बात कहनी चाहिए भगवान रस पर बैठ के कौरव सभा में पधारे हैं और कौरव सभा में भगवान का स्वागत हुआ है सबने उठकर के स्वागत किया है दूत का राजा उठकर स्वागत नहीं करता है लेकिन धृतराष्ट्र सहित भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबने उठ अपने आसन से भगवान का स्वागत किया है और भगवान ने कहा कि आप लोग हमें स्वागत के लिए कह रहे हैं कि आप बिठाइये मैं तब बैठूंगा ये महात्मा देखो आकाश में खड़े हैं ये वशिष्ठ बामदेव नारद आदि ऋषि खड़े हैं इनको पहले आसन दिया जाए इनको अर्घ पाद्य का आदि निवेदित किया जाए इनके पूजित होने के बाद मेरी पूजा तो अपने आप हो जाएगी भगवान ने ऋषि मुनियों को बिठाया है महात्माओं को बिठाया है और फिर भगवान ने विराजमान भगवान ने सेवा सत्कार को स्वीकार करके अपना प्रभावशाली भाषण आरंभ किया है अब भगवान का भाषण एक अध्याय में नहीं है कई अध्यायों में भगवान का भाषण है भगवान ने परशुराम जी भगवान ने बीच बीच में महात्माओं का सहयोग भी लिया है बोले देखो भगवान के भाषण का सार ये है भगवान कहते कि देखो भरत नंदन में आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं क्षत्रिय वीरों का संहार भी न हो और कौरव और पांडवों में शांति की स्थापना हो जाए यही प्रयोजन लेकर के मैं आया हूं और देखो ऐसी कोई बात नहीं विदितम ये सर्वम वेद तब्यम अरिंदम जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सब आप जानते हैं बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं आप भी महाराज बड़े ज्ञानी हैं और बहुत हैं आपने बहुत कुछ सुना है देखो संपूर्ण धर्मों का सार कृपा है अनुकंपा है करुणा है आंध्र संसता है सरलता है क्षमा है और सत्य है ये सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं इसलिए धर्म के इन श्रेष्ठ लक्षणों का आप आदर कीजिए पांडु आपके ही भाई थे उन्हीं के पुत्र पांडव हैं आपके हर प्रकार से कृपा और दया के पात्र हैं आपको अपने पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में जो विषमता का विषमता की बुद्धि आ गई है उसे समाप्त करके आपको पांडवों का भाग उन्हें देना चाहिए महाराज चार चीजें हैं जिनकी प्राप्ति मनुष्य को अपने जीवन में करनी होती है धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं इन चार पुरुषार्थों में हमें लगता है आप धर्म को भी महत्व नहीं दे रहे हैं और आप मोक्ष को भी महत्व नहीं दे रहे हैं जब धर्म को ही महत्व नहीं देंगे तो मोक्ष को महत्व आप क्या देंगे लगता है आपके जीवन में अर्थ और काम की ही प्रधानता है धर्म और मोक्ष को आपने पीठ दिखा दी है और अर्थ और काम को ही आपने अपने जीवन का सार मान लिया है महाराज अर्थ और काम अर्थ भी धर्म धर्मानुकूल जो अर्थ होता है धर्म के लिए जो अर्थ होता है वही पुरुषार्थ के रूप में गिना जाता है और धर्म से धर्म से विहीन जो धन है अर्थ है वह अनर्थ का कारण बन जाता है धर्म नियंत्रित काम पुरुषार्थ है और धर्म से अनियंत्रित काम पतन का कारण बनता है इसलिए आप धर्म को प्रधान मान करके धर्मानुकूल अर्थ और धर्मानुकूल काम का चिंतन कीजिए ये यही उचित है यही उत्तम है हे राजन समवेता प्रसिद्ञ्याम ही राजा नो राज सत्तमा अमर पन्ना ना सरिमा प्रजा सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है बड़े बड़े राजाओं ने सेना इकट्ठी की हैं महाराज इनका विनाश ना हो जाए धरती रक्त से रंजित ना हो जाए हम अच्छी प्रकार से ये समझ रहे हैं की यदि आपने हमारे शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो न जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हो जाएगी कितनी सौभाग्यवती माताओं का सिंदूर उजड़ जाएगा ये धरती रक्त रंजित हो जाएगी द्वादश मानी वर्षाणी बने निर्गिता त्रयोदशम यथाज्ञाति सजने परिभाषित परिभत्म बारह वर्ष का वनवास पांडवों ने विधिवत पूर्ण कर लिया है एक वर्ष का अज्ञातवास भी पूर्ण कर लिया है और अज्ञातवास का समय तो और अधिक भी व्यतीत तो हो गया है इसलिए आप अभी भी आपके हाथ में बाजी है अजात शत्रु जानी से शीतम धर्मे सताहम सदा सत्पुत्रे त्वी वृत्तिम च वर्तते याम न एक सत्पुत्र को अपने पिता के प्रति जैसा सद्भाव रखना चाहिए वह भाव दुर्योधन का आपके प्रति नहीं है लेकिन युधिष्ठिर का वह भाव आपके प्रति है भगवान की बात का सबने समर्थन किया सबने समर्थन किया महाराज लिखा है कि उस सभा में जितने लोग थे सबने हर्षद ध्वनि की सबने हर्षद ध्वनि की सबने जय जयकार की और कहा वाह वाह कितना सुंदर प्रवचन है न किसी के प्रति पक्षपात है न कोई वैर है न कोई विरोध है सबके कल्याण की बात कही गई है महाराज परशुराम जी महाराज उठ के खड़े हुए परशुराम जी भी आये भगवान के पक्ष से भगवान की बातों को सत्य प्रमाणित करने वाले भगवान की तरफ से बकालात करने वाले छोटे मोटे लोग नहीं आए बड़े बड़े लोग आए भगवान की तरफ से परशुराम जी उठ के खड़े हुए और परशुराम जी ने कहा ये पुरी के वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण ही नहीं है ये साक्षात भगवान नारायण हैं और अर्जुन साक्षात नर है एक दम्बोद भव नाम का राजा था एक दम्बोद भव नाम के राजा ने आकर के एक बार बद्रिकाश्रम में जाकर फिर नर नारायण भगवान को युद्ध के लिए ललकारा था उन्होंने कहा भाई देखो हम तो ब्राह्मण हैं। तपस्या करते करते हमारा शरीर दुर्बल हो गया है लड़ना भिड़ना क्षत्रियो का काम है क्यों हमसे टकराना चाहते हो हम तो लड़ना जानते ही नहीं है तुमको व्यर्थ ही किसी ने बहका दिया है जब सारी धरती पर है दमबोध भाव तुमसे कोई लड़ने वाला नहीं है तो हम दुर्बल ब्राह्मण भला तुमसे क्यों लड़ेंगे लेकिन महाराज वो कहा मानने वाला था वो तो कहता था नहीं नहीं हम तो लड़ेंगे लड़ेंगे तब कतो नरस्वी नरसविं का नाम मुस्टिमा दाय भारत कहते उस समय नर ऋषि जो अर्जुन बनकर के आए हैं इन नर ऋषि ने एक मुट्ठी सीख ले ली और शीखों को आमंत्रित करके छोड़ा इस अस्त्र का नाम परशुराम जी ने दिया है कास्त्र ईशी कास्त्र और उसको आमंत्रित करके जैसे ही नर ने छोड़ा महाराज दम्बोद के नाक में आंख में कान में वे सीखे घुस गईं जितने हाथी घोड़ा सैनिक सिपाही सबके भीतर वो सीखें घुस गईं ऐसी घुसी के बिचारे छिल्ल पों मछाने लगे हाहाकार करने लगे शरण में आए तब उनकी कृपा ऐसी उद्धार हुआ इसलिए भगवान ने उस समय उसे क्षमा कर दिया और कहा पादय न्यपत राजा स्वस्थि में ब्रवीत। चरणों में गिर के बोला महाराज मैं शरण में, में हूँ मेरी क्षमा करो तब उस समय भगवान ने कहा हे दमबोध जाओ धर्म पूर्वक शासन करो ब्राह्मण को कभी कमजोर नहीं मानना और ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार नहीं करना तब तो उसको भेज दिया जिस जिन भगवान नर ने नारायण के समक्ष धरती के सबसे प्रचंड सबसे प्रचंड वीर दम्बोध बहु को बिना युद्ध के केवल एक मुट्ठी मुठ्ठी का आमंत्रित करके और उसे परास्त कर दिया था वही नर ऋषि अर्जुन के रूप में आए हैं द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत हमारा संकल्प की कैंट से अपने परिवार को देंगे। हाँ सुरक्षा और हाँ